विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेशे श्रीयप्राप्तिनियुक्ताय नमस्कोर्धारी कृतज्ञा विषय शुवात शुवात का प्रोत्साहन हिम् जो मुझे भी स्वयं उपस्थित भी हैं ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य और संतोष का विषय है कि इस विषय में अगर जो भी कुछ कहा जाए उसमें निश्चित रूप से बहुत सारी अल्पताएं होंगी और आ, उनके उनको ठीक करने की जमानत जो है वो आप पर है ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है आ, जिस विशेष कारण से मुझे बुलाया गया है व्याकरण शास्त्र के उपयोग को लेकर के मेरा एक अन्य सौभाग्य ये भी है कि हमारे व्याकरण शास्त्र के प्रक्रिया और दर्शन दोनों में मेरे गुरु आ, रहे और हमेशा जो है प्रोफेसर की जी उपस्थित हैं तो दूसरी दृष्टि से भी मैं आश्वस्त हूँ कि व्याकरण से संबंधित जो भी स्खलित होंगे उससे वो भी आ, वो ठीक कर दिए जाएंगे ये जो चल रहा है है मुझे शुरू किया हा निता निरन्त ध्यान आश मि पन्द्र दिनो तवगाहनता आ, सर ने के पांच को मेरे चुना था लिखित्वा व्याकरण कारम्भ मेक्षणे ड़ते व्याकरणस्कृत के रूप में बहु महत्वपूर्ण हैा कु हा प्राणि व्याकरण जो है वो व्याकरण की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने के लिए हम व्याकरण का आश्रय देते हैं किसी भी खासकर जो व्याकरण के कई प्रकार के उपयोग होते हैं तो सामान्य उपयोग है कार्रवाई करने के लिए कठिन शब्दार्थों को जानने के लिए उसका उपयोग करते ही करते हैं लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग जो के व्याकरण शास्त्र की कैटेगरीज करे को लेकर के और हम अपने दार्शनकु सह ये बहु विशेष उपयोग है अभिनवगुप्त न अभिनवगुप्त ये पी भारतीय परम्परा मे होतार प्रवृत्ति का जना उपयोग पदे पदे उपयोग जिको देख पाते हैं या नी पाको कहते या नह कहते जि पूर्ण परा पूर्ण पेराफ्रेजिङ्गी तो जितना उपयोग अभिनव गुप्त ने किया है उतना संभवता हमारी परंपरा में किसी अन्य किया होगा तो व्याकरण शब्द के स्वरूप का निश्चय कराने वाला शास्त्र है इसलिए यह सभी शास्त्रों का उपचारक है और घर फेहरे कहते हैं पवित्रम सर्व विद्याम अभिजन प्रकाशकें और पवित्र शब्द का मतलब है पवित्र करने वाला कर्ण भी करके लगा हुआ है यानी वो छानने वाला है उसको सुसंस्कृत करने वाला है ज्ञान संस्कारों के बारे में उन्होंने कहा ज्ञान शब्द के बाह्य स्वरूप की बाह्य शब्द के बाह्य स्वरूप की वास्तविक पहचान हो पाती है तथा इसी कारण किसी भी दुखियां को निभाने के लिए टीका इसीलिए व्याकरण की सहायता भी देते हैं लेकिन भाषा जो है उसके साथ एक बहुत विशेष बात है वो एक तो यह है कि वस्तु मात्र का विश्लेषण जो है हम भाषा के द्वारा करते हैं तो वस्तु मात्र का विश्लेषण भाषा के द्वारा होता है लेकिन भाषा का भी भाषा भी एक चुकी वस्तु है इसलिए भाषा का भी विश्लेषण किया जाता है और वो उसका विश्लेषण किसके द्वारा किया जाएगा वो भी भाषा के द्वारा किया जाएगा जैसे आ, कहते हैं कि सबकी पूजा जो है गंगा ज़ियों से की जाती है गंगा जी की अगर पूजा करनी होगी तो हम किससे करेंगे गंगा से करेंगे तो भाषा का इस प्रकार युधा प्रयोग है विश्लेषण के लिए और संपूर्ण वस्तु जात वस्तु समूह के विश्लेषण में प्रयुक्त जो भाषा है वो भाषा किस तरह से उसका विश्लेषण करती है स्वयं भाषा की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए अपनी भाषा का उपयोग किया जाता है तो ये दूसरी चीज जो है भाषा का जो उपयोग है भाषा के लिए भाषा के विश्लेषण के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज व्याकरण शास्त्र को बड़ी प्रमुख बनाती है और वैयाकरणों को इतना अधिक सम्मान योग्य बनाती है अपनी पूरी परंपरा जो है वो वैयाकरणों को बहुत सम्मान और हैब की दृष्टि से एक भय सम्मान की दृष्टि से हमेशा देखती रही है तो जैसे यष्ट व्याकुरु ते वाचम यष्ट मीमांस धरम प्रावधो पुण्य कर्माणन पंक्ति पावन पावनम वो अत्यंत पवित्र लोग हैं जो वाणी का व्याकरण कर पाते हैं वाणी को अलग अलग करके देख पाते हैं समझ पाते हैं तो भैयाकरण के पास वो क्या चीज है जिसके नाते वो इतने महत्वपूर्ण है तो वो वाणी का वो लेयर वो वो टेक्निक जिसके द्वारा स्वयं वाणी की व्याख्या होती है वह वाणी सबकी व्याख्या कर पाती है जो विश्व भक्ति है और उस वाणी की भी व्याख्या जो, जो जिस तेकनीक के द्वारा की जाती है वोकरण है इसलिए व्याकरणों के पास एक शब्द नहीं है दो शब्द हैं तो भक्तृहरिक जो अपोद्धार पदार्थ है ये ये चार था स्थित लक्षण हम लोगों के पास केवल अपोद्धार रूप अर्थ है वैयाकरणों के पास लक्षण अर्थ भी है और आ, से ये शब्द आइए चाहती प्रतिपादका हमारे पास तो रामन गच्छति है ज्यादा ज्यादा रामन है लेकिन वही आकरण राम भी है सु भी है गो है उनके पास दम शक्तिक वो गच्छत देखते ही दम शक्तिक को भी देख लेते हैं ये बड़ी विशेष बात है और यही हमारे आज के विषय से संदर्भ है कि व्याकरण पोतियां जो है उनका किस तरह से उत्पल या अभिनव उपयोग कर पा रही है तो विश्लेषणात्मक कोटियां जो है उनका दो प्रकार से उपयोग हो सकता है तो ग्रंथ के सामान्य अर्थ को समझाने के लिए जैसे कि मल्लिनाथ करते हैं उदाहरण के लिए वो कारिग को समझाने के लिए आ, कोई सूत्र ओट करते हैं लेकिन ये तो बहुत ही सामान्य उपयोग है जो सब लोग करते हैं लेकिन जो एक दार्शनिक और अभिनव जैसा प्रौढ़ दार्शनिक जब इस कार्य का उपयोग करता है तो वो अलग तरह से उपयोग करता है जो हमारा विषय है आज तो अभिनव के व्याख्या ग्रंथों में दोनों तरह का उपयोग होता है जैसे वो अगर को पूर्ण से कर रहे हैं तो वो एक सामान्य सा उपयोग है विशेष सा उपयोग वो है जो वो चित्रिया जैसी चीजों में उपयोग कर पा रहे हैं तो इस में हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस दूसरे प्रकार के उपयोग को एक शिखर तक पहुंचा पहुंचाया है और कितना अधिक उपयोग किया व्याकरण ऐतिहास कारणी संस्कृत भाषा लगभ ढा हा सह पाणि बोलचाली भाषा चा क्षेत्र मे को न रीस् बे स्वी का व्याकरण प्रमाण लेकिन उसके बाद जब लोकबा होने लगी भाषा तब तक उसमें इतना अधिक साहित्य और वाणमय सृजित हो चुका था कि उसको हाथ से जाने देना घातक सिद्ध हो सकता था अपने लिए स्वयं राष्ट्रीय स्वयं मानवता के लिए जो उस समय लोग थे इसलिए उन्होंने उसको सुरक्षित रखने का बहुत प्रयास किया और पाणनीय व्याकरण जो था उसमें वो हमेशा कह सकते हैं कि वो एक बड़ा कारण है जिसके नाते संस्कृत आज भी बोली जा सकती है समझी जा सकती है, उसमें लिखे जाते है पढ़े जाते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं, रहे हैं तो इसका कारण ये है कि जो ढाई साल पहले अगर पानी हुए तो उनका जो अषय ग्रंथ था युग बीत गए ढाई हजार वर्ष कम समय नहीं होता है और आ, युगों के बीतने के साथ साथ पाणीय व्याकरण की जो भूमिकाएं हैं जो रोल्स हैं वो बदलते गए और, और ज्यादा महत्वपूर्ण होते गए स्वयं अगर हम व्याकरणिक व्याकरण का अध्ययन करें तो ये बात पता चलती है पतंजलि कहते हैं कि पाणी ने भाषा सीखने के लिए व्याकरण नहीं बनाया था जो कहते हैं कि शिष्टार्थ परिज्ञान आय अष्टाध्यायी शिष्य कौन है उसका ज्ञान हम अष्टाध्यायी से कर सकते हैं क्योंकि जीवित भाषा के लिए सामान्यतया व्याकरण नहीं लिखी जा व्याकरण शास्त्र का प्रणयन नहीं किया जाता है तो उस समय वो भाषा के विश्लेषण के लिए उन्होंने लिखा था पतंजलि के समय तक संस्कृत भाषा के जो नेटिव स्पीकर वो कम होते गए इसलिए संस्कृत का उपयोग इसलिए होने लगा अष्टाध्यायी का उपयोग उस समय संस्कृत भाषा के विश्लेषण के लिए नहीं स्पीकर कौन है इसको जानने के लिए यानी शुद्धा शुद्ध के निर्णय के लिए होने लगा बाद में जब नेटिव स्पीकर बिल्कुल खत्म हो गए शिष्ट बिल्कुल के शिष्ट जब बिल्कुल समाप्त हो गए तो संस्कृत व्याकरण का पानी व्याकरण का और ज्यादा उपयोग बढ़ गया महत्वपूर्ण हो गया और वो किस तरह से होने लगा वो शिष्ट को हम बना सकते हैं शिष्ट का निर्माण कर सकते हैं कभी कभी भाषा होता था, कभी होता था और कभी करने में था था। तो हजार वर्षों काषा विश्लेशिष्यनुमानता शिष्यो हा वर्षो तम्परा ज्ञान है या भाषा, भाषानिमस् गी पाणि व्याकरण उदाहरण आत्मानय पाणि पाणि का यश है वो बच्चे बच्चे तक व्याप्त और इसके ऐतिहासिक इतिया, प्रमाण मिलते हैं कि जब शुरुआत की जाती थी भारत में पढ़ाई थी, तो की के जाती। के दिवर्ण, दिवर्ण आ, तो इन सारे विवरणों का तात्पर्य ये है कि संस्कृत जो है संस्कृत व्याकरण पानी व्याकरण है व्याकरण की जो कोटिया है वो सारी कोटिया हमारे संस्कृत ज्ञान के साथ बिल्कुल अविच्छिन्न रूप से चलती रही और वो कि हम जब संस्कृत को समझते हैं तो उन के माध्यम से समझते हैं तो क्योंकि एक एकमात्र संस्कृत को जानने का इन सारे वर्षों में सहसराब्दियों में पाणिनिंग व्याकरण एक बहुत बड़ा आधार रहा है तो ये कारण है कि जब हम कोई भी संस्कृत ज्ञान वाला है व्यक्ति तो वो संस्कृत को पानी की टर्मिनोलॉजी में ही समझता है इसलिए संस्कृत जो है और इसके लिए इन्होंने कहा भी है चोरेला ने एक जगह के और बहुत सामान्य सी बात है कि यहां व्याकरण का ज्ञान विशेषज्ञों का एकाधिकार नहीं था वो एक सामान्य सी बैकग्राउंडिंग थी अगर आप शास्त्र में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो आपको पाणनीय शास्त्रों का ज्ञान होना ही चाहिए और पाणनीय शास्त्र का ज्ञान का मतलब उन कैटेगरीज का ज्ञान होना और स्वाभाविक उस रूप से हमारे सारे ज्ञान के तंत्र में प्रवेश करती जाती है और हम उसका स्वाभाविक रूप से एक्सप्रेसिव रूप से उसका हम प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा अनेक प्रकार के शास्त्रीय कार्यो का निर्वाह भी करते हैं अब मैं मुख्य विषय पर आऊंगा और वो विषय जो है वो अभिनव का ये कहना है कि शब्द अर्थ और चेतना जो भी प्रसृत होते हैं वो शक्ति शिव इत्यादि तत्वों के की सहायता के बिना या उनके बिना उनकी भित्ति के बिना वो प्रयुक्त नहीं होते हैं न तैर ये परापीषिका में है न तैर बिना भवे ना गति तो एक तरह से वो कहना ये चाहते हैं कि वाग व्यवहार जो है, वो दार्शनिक तत्व मीमांसा की व्याख्या के लिए कुंजी है कारण ये है कि सारे भाषिक प्रयोग जो है इन तत्वों के क्रम में ही विकसित हुए हैं तो अगर इन तत्वों को हमें जानना है तो भाषा जो हमारे लिए विभिन्न है हम उस प्रदत्त भाषा के माध्यम से हम उन तत्वों तक पहुंच सकते हैं इस कारण से उन्होंने व्याकरण का संबोधन इतना अधिक प्रयोग किया और वाक का बहुत बड़ा रोल भी है इस दर्शन में जैसे कि हम पढ़ भी रहे हैं उसके बाद मैं छोड़ रहा हूं कि उन्होंने व्याकरण को किस तरह से अध्ययन किया व्याकरण उनके घर की विद्या थी जैसे सर ने कहा पूर्ण व्याकरणावगाहन शुचि ही तो उनके शुचित्व में बहुत बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने सारे व्याकरणों का अध्ययन किया है आ, सार ने आ, इसके अलावा जो तंत्रालोक विवेक के लेखक हैं जयरथ जयरथ ने अः संभवतः अंत में ये श्लोक बताया कि अगर आपको अभिनव को पढ़ना है तो क्या क्या शर्तें हैं उसके लिए तो उसके लिए सबसे पहली शर्त उन्होंने बताई है यो धीती निखला, पदवित। यो, शा, तो उन्होंने पद या या व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता होना बहुत ही आवश्यक यानी पूरी परंपरा अर्व की ये जान रही है कि वो व्याकरण का किस तरह से और कितना अः महत्वपूर्ण उपयोग कर रहे हैं अब हम उस कारिका पर आते हैं सीधे जो मुझे पहले नंबर पर दी गई है और जिसको हम सुबह भी रहे थे तो यह बहुत सौभाग्य है कि मैंने सरसे सुना उसको आत्मा तैतन्यतिथि कर्ता तात्पर्य न जडात सही विलक्षण तो बहुत पर्याप्त चर्चाएं इस पर में रही है पर, अब मैं शही बनाए के बारे में कुछ भी कहते हुए मैं बहुत ही संकोच ग्रस्त हूँ लेकिन फिर भी हमारे साथ संकोच के साथ विकास साथ साथ है। क्योंकि परमाचार्य विद्यमान है और जो श्रोता गण हैं वो भी आचार्य कल्प हैं मेरे लिए Uh, प्रकाशक स्वरूप प्रमाता के अजटत्व को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि उसका स्वरूप विमर्श स्वरूप भी होना सिद्ध किया जाएगा केवल प्रकाश स्वरूप और यह मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि भूमिका के रूप में आ जाए व्याकरण केवल uh, के प्रकाश स्वरूप माना जाने माने जाने के कारण वह स्वच्छ स्थित की तरह जड़ ही माना जाएगा जिसे अपने स्वरूप का भान नहीं होता स्वभावम भाष्य प्रकाशम विदुरथाई उत्पलाचार्य सम्पृत तत्व की इस विमर्श प्रधानता के साधन में यानी सिद्ध करने में शिव सूत्र में प्राप्त आत्मा के लक्षण को प्रमाण के रूप में उपस्थापित करते हैं शिव सूत्र है, है चैतन्य मात्मा और उसमें आत्मा का जो लक्षण है वो धर्म तय दिया गया है जैसा कि बताया गया कि चैतन्य में चैतन्य अगर है और आत्मा में है तो आत्मा धर्मी है धर्म और धर्मी का सामानाधिकरण उनका वैयधिकरण होता है यानी उसका चैतन्य आत्मना चैतन्यम ऐसा हम कह सकते हैं चैतन्यम आत्मा इस प्रकार हम नहीं कह सकते तो धर्मी रूप आत्मा का सामानाधिकरण चेतन शब्द के साथ है तो चेतन चेतना आत्मा इस तरह से कहा जा सकता है तो फिर धर्मवाचक व्यधिकरण शब्द जो है उसके साथ इसका लक्षण क्यों दिया गया आत्माधर्मी स्वभाव चैतन्य धर्मवाचक शब्देन वैय्यधिकरण सामनाधिक शिव सूत्र भगवता निर्दिष्ट ईश्वर प्रत्यभिवृत विमर्शिनी में बताया है तो चैतन्य के साथ आत्मा का स्वाभाविक संबंध तो षष्ठी विभक्ति के साथ ही व्यक्त किया जा सकता है आत्मन चैतन्यम जो कि असमान विभक्ति होने के कारण वैय्यधिकरण्य संबंध के साथ युक्त है इसमें जो आगे है वो, वो अगली अगला जो पैराग्राफ है वो अभिनव ने इसलिए उसकी अवतारणा की है कि जब हम चैतन्यम आत्मा कहते हैं तो चैतन्य उसका लक्षक है आत्मा लक्ष्य है चैतन्य जो है वो धर्म है तो कहीं ऐसा न मान लिया जाए कि चैतन्य धर्म है तो आत्मा भी धर्म स्वरूप है इसलिए वो विशेष रूप से ताकीद करते हैं विशेष रूप से इस चीज पर जोर देते हैं कि वो द्रव्य ही है क्योंकि सारी वस्तुएं उस पर विश्रांत होती है चैतन्य के साथ आत्मा का सामानाधिकरण डिफिनेशन उसका देने का तात्पर्य ये नहीं है कि आत्मा को धर्म स्वरूप बताया जाए अपिति उसका तात्पर्य कुछ अलग है जो आगे वो बताएंगे तो जैसा कि हमने पढ़ा ये धर्मवाची शब्द के द्वारा लक्षित किए जाने के कारण आत्मा में भी अप्रधानता आ जाएगी इस प्रकार की आशंका हमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभिनव के अनुसार वास्तविक द्रव्य वह होता है जिस पर आश्रित होकर के सभी पदार्थ भाषित होते हैं अन्य प्रधर्मितया भाषित होने वाले तथा कथित द्रव्य भी शुद्ध चैतन्य पर प्रमात्र में जाकर धर्मतया विश्रांत होते हैं तथा अर्थ क्रियाकारिता के लिए उपयुक्त हो पाते हैं इसलिए आत्मा ही परम धर्मी द्रव्य है जिस प्रकार घट की मिट्टी से हो नहीं हो सकती। उसी संपूर्ण जागतिक पदार्थ संविध से विश्लिष्ट होने पर व्यवहार के विषय नहीं बन सकते इसलिए यह सिद्ध होता है कि आत्मा तो धर्मीभूत ही है और फिर ये प्रश्न यथावस्थ रहता है कि जब वो धर्मीभूत है तो उसका सामान्य अधिकरण धर्म के साथ क्यों हो, हो रहा है आ, अभिनव का कथन है कि चैतन्य शब्द को आत्मा के समान अधिकरण में इसलिए रखा गया है ताकि उसके द्वारा आत्मा के अनेकानक धर्मो के होते हुए भी चैतन्य रूप धर्म की प्रधानता दिखाई जा सके चैतन्य शब्द से आत्मगत धर्म की प्रधानता का कथन कैसे होता है इसको अभिनव व्याकरणात्मक दिपत्ति का आश्रय लेकर के दिखाते हैं अब इसको हम देखते हैं चैतन्य शब्द जो है मानसर सहायता से चैतन्य जो थोड़ा बड़ा लिखू मैं चैतन्य शब्द जो है वो एक एक काम एक मैं चैतन्य शब्द जो है वो तथित शब्द है और तक ये सारे शब्द जो है वो पानी चूंकि एक मार्फोलॉजिस्ट है इसलिए बहुत ज्यादा वो अर्थ परक संज्ञाएं नहीं बनाते हैं इसलिए उनकी संज्ञाएं और कठिन हो जाती हैं कृत है, है. आ, तो तद्धित जो है वो सेकेंडरी डेरीवेशन होता है वो शब्द में कुछ ऐसा प्रत्यय लगे जिससे वो फिर से शब्द ही बन जाए द्रव्य ही द्रव्य की हो तो ऐसा शब्द होता है चैतन्य जो है उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो क्षय प्रत्यय है और वस्तुतम वो भाववाची प्रत्यय है बार बार आप पढ़ेंगे कि वो हमेशा और तल की बात करते हैं और क्षय लेकर के आते हैं वस्तुत और तल जो है वो आर्किटाइव है श्रेय इत्यादि सारे भावात्मक प्रत्ययों के लिए तो जिसको अंग्रेजी में ने या हुट आ, के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इस, इस पूरी श्लोक की जो व्याख्या है गारिका की व्याख्या है उसमें विशेष रूप से उन्होंने ध्यान दिया है बताने की कोशिश की है कि ये भाव प्रत्यय वस्तु बताता क्या है और ऐसा करके वो जैसा कि सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया वो उसके धर्म को लेकर के आना चाहते हैं ये शब्द जो है वो चेतन से बना है और इसी को वो कर त्रिकृद कह रहे हैं कर में श्यय प्रत्यय लगा हुआ है श्यय कहा तो जा रहा है लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया पूरी तरह से मोर्थोलॉजिस्ट है रूप परक है वो पानी का वो इन सब चीजों को आ, किसी विशेष काम के लिए यूज करते हैं ये यौ इसलिए है कि चे का ए बन जाए वगैरह और शौ इसलिए है कि सौंदर्य के साथ सौंदर्य शब्द भी बन सके स्त्रीलिंग में तो वो हमारा विषय नहीं है चेतन में यौ कत्य लगा हुआ है और फिर चेतन शब्द जो है ये यौ किस चीज को बता रहा है इसको जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि चेतन शब्द कैसे बना हुआ है तो चेतन शब्द जो है वो चित्त धातु से बना हुआ है चित्त धातु दो है अष्टाध्यायी में चेतनी और चेतयती इस तरह से एक तो गण की धातु है पहले गण की धातु है और वो फिर मार्थोलॉजिस्ट उसका मार्फोलॉजिकल विवरण है क्योंकि व्याकरण को थोड़ा सा अबूझ बनाता है क्योंकि वो पूरी तरह से रूप परक होता है तो चित्त में लियू प्रत्यय हुआ है Uh, बहुत जगह ऐसा आप देखते हैं कि लुट हुआ है लेकिन वस्तुता को uh, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा या तो वो ठीक नहीं होगा क्योंकि लुट प्रत्यय और लिट प्रत्यय दोनों अलग अलग होते हैं लुट प्रत्यय है जो है वो करण या भाव में होता है करण अधिकरण भाव तीन मुख्य उसके अर्थ हैं जैसे uh, क्रियते अन्यणम या क्रियतेकरणम जहां किया जाए वो करण हो सकता है जिससे किया जाए इंस्ट्रूमेंट वो करण हो सकता है और भाव में हो सकता है करना सिंपल करना जैसे आप क्रिया के लिए करण शब्द का इस्तेमाल होगा। तो चित्त में जो यू, आ, अच्छा यू कृत्य जो है वो बिल्कुल अलग आ, सूत्र से व्यवस्थापित होता है उत्पन्न होता है और वो नंदी ग्रह प्रचार और लचे होता है और कर्ता के अर्थ में होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमें नंदी ग्रही दिक्यो, दिक्यो, दिक्यो, अलग अलग देता हूं पाणी ने गण बनाए हैं कुछ धातुओं का की ग्रुपिंग की है और उनके उनमें कर्ता के अर्थ में चूंकि कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय कर्ता में होता है तो यू ल्यूनी और ग्रहादि से ऋणिनी होता है नंद से नंद्यादिगण में ये चित्त धातु भी पढ़ी हुई थी तो या अगर नहीं भी पड़ी हुई तो वो धातु है, है तो नं, नंदन जैसे बनता है कि नंदन, नंदन जो प्रसन्न करता है पुत्र को नंदन कहते हैं तो ये लुट से नितान्त दिन है ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि लुट जो है वो यद्यप लुट भी युट मान करके भी हम कर्ता में कर सकते हैं लेकिन वो दूसरा तरीका है पा ने उसके लिए एक तरीका बताया बहुलम लुट जो है वो जिन जो कंडीशन के लिए बताई गई है वो नहीं रहे तब भी हो सकता है अन्य अर्थों में भी हो सकता है लेकिन फिर भी जब सामान्यतः सूत्र निहित है तो हमें रिज मार्गेण सिद्ध वक्र मार्गेण साधना होगा आसानी से जो कार्य हो जाए उसको कठिनाई से करने में कोई प्रमाण नहीं है तो चित्त में जब यू लगता है तो ये और फिर से ये सारी चीजें पाणनी तंत्र के नाते ऐसे लग रहे हैं अन्यथा लू प्रत्यय कहने की जरूरत नहीं वो है वो अन प्रत्यय ही है अंता वो अन्न हो जाता है तो चित्त में अन्न हो करके और इसका वाविक ग्रेडेशन जिसको कहते हैं वृद्धि गुण हो जाता है और चेतन शब्द बनता है चेतयत चेतना या चेत चेतना इस हो सकता है आएंगी तो हम चर्चा करेंगे तो चेतन व्याकरण के मूल्य में चेतन प्रतिपदिक है मतलब चेतन उसका बेस है नॉमिनल स्टेम जो है वो चेतन है तो चेतन शब्द एक तदंत शब्द है जो चित्त धातु से नंदी ग्रही प्रचार सूत्र द्वारा यु तत्य के प्रयोग से बनाया है जिसकी चर्चा हमने अभी की ध्यातव्य है कि कृत प्रत्ययों के बहुत सारे अर्थ होते हैं सामान्यतः एक जनरल रूल है व्याकरण का एक, एक प्रक्रिया है कि हम पहले एक जनरल रूल बताते हैं फिर एक अपवाद बताते हैं अन्यथा इतना महान शब्दौघ जो है उसका हो ही नहीं सकता है अगर हम प्रतिपद पाठ करें तो इसलिए व्याकरण कहता है कि कर्तरिक कृत प्रत्यय जितने भी होते हैं वो सब से होते हैं तो आपने देखा होगा कि महान भेद ये जो है वो है। और जो है वो शब्द से नॉमिनल बेस से लग रहा है और ये जो है वर्बल स्टेम से लग रहा है वर्ग से लग रहा है एक धातु जिसको कहते हैं धात उसे लग रहा है और ये प्राधिपति से लग रहा है तो इसमें दोनों में अंतर है तो कर्तिकृत कर्ता के अर्थ में जनरली कृत होते हैं लेकिन दूसरे अर्थों में भी कृत प्रत्ययों का प्रयोग होता है अब अभिनव कहते हैं कि कर्तिक दंता उत्पन्नी न भाव प्रति इसलिए वो कह रहे हैं कि उसमें यह जो प्रत्यय लगा हुआ है वो कर्तृकदंत के अर्थ में लगा हुआ है और अब प्रश्न ये उठता है कि चेतन शब्द तो बन गया चेतन का मतलब चित क्रिया का करता और चेत चेतना अब इससे भाववाची प्रत्यय लगता है गुण वचन ब्राह्मणादि कर, कर्मणी चे सूत्र है ब्राह्मण का भाव या ब्राह्मण का कर्म जिस उसको हम ब्राह्मण्य कहते हैं ऐसे ही चेतन का भाव या चेतन का कर्म इस अर्थ में बनता है चैतन्य शब्द तो अब असली तो चर्चा है वो शुरू होती है प्रश्न उठता है कि ये भाव प्रत्यय जो है वो किसका अभिधान करेगा मतलब उसका अर्थ क्या होगा भाव का अर्थ क्या है तो महाभाष्य में क्योंकि भाव के बहुत सारे अर्थ है जैसे आपका क्या भाव है आपके कहने का तात्पर्य क्या है तात्पर्य ही अर्थ होता है भाव का अन्य अर्थ भी हो सकते हैं भाव मतलब पदार्थ भी होता है तो अन्यत्र कहीं इस अर्थ की अति व्याप्ति ना हो जाए इसलिए कात्यायन एक बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक बनाते हैं और ये पूरे अभिनव की शब्दावली को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहते हैं कि सिद्धम तु ये वार्तिक है सिद्धम तु य गुण भावा द्रव्ये शब्द निवेश तद विधानी प्वल तुम्हारी चाय सिद्धं तो ये गुणस्थ्य भावाद्रव्ये शब्द निवेश तदिधानी प्रकार ये जो क और तल होते हैं नहीं परिवर्ति सैन परिवर्ति चेतन में जो आप सरकारी संस्था में चेतन <laughs> में जो योग है वो यौ प्रत्य लगा हुआ इसमें तो इस शब्द के अंदर की किस चीज को वो बताएगा ये प्रश्न है तो जो वार्तिक है वो बताता है यस गुण से भावा द्रव्य शौतर निवेशक यानी शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त जो गुण है मतलब जिस गुण के नाते हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी गुण को जैसे गुण से होने के कारण इसमें जिस गुण के एग्जिस्टेंस को बताने के लिए आ, हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहने का मतलब है शब्द की प्रवृत्ति का जो निवृत्त है शब्द के प्रयोग का जो कारण है उस उसी कारण को उसी गुण को बताने के लिए या धर्म को बाद इस लक्षण का खूब परिष्कारों की परंपरा हमारे व्याकरण की तो उसी शब्द को बताने के लिए उसी गुण को बताने के लिए प्रत्यय प्रकृतिगत उस गुण या धर्म का अभिधान करता है इसी को हम देखते हैं धर्म में जो नव्य व्याकरण है उन्होंने कुछ नव्य नैकों की शब्दावली ले करके उसका परिष्कार किया है और वो कहते हैं कि प्रकृति जन्म बोधे कूतो धर्म भाव ये है प्रकृति जन्मोतो भाव प्रकृति यानी जो स्टेम है जो बेस है उस प्रत्यय का उस प्रत्यय उस बेस से जो चीज समझ में आ रही है प्रकृति से जन्म जो बोध है उस बोध में जो या उस विशेषाता जो विशेष धर्म है उस धर्म को हम भाव कहते हैं और उसी भाव तो जब कहते हैं भावेलो इसका मतलब उसी भाव को बताने के लिए ये तल और उसके जैसे उस दूसरे प्रत्यय लगा करते हैं तो इसका तत्कर् है किसी शब्द में अध्यात यहाँ यह है कि गुण का तात्पर्य केवल पारिभाषिक गुण नहीं है दूसरे शब्दों में विशेष भूत पदार्थों में विशेष भावार प्रत्ययों का अध्येय होती है इसी चीज को ध्यान में रख करके प्रतिजन्य बोधे प्रकार अथवा विशिष्टा संबंधा विधानम विशेषण्य ये आयुगो का कथन है तो विशेष विशिष्ट से जो संबंध है वो विशेषण कारक प्रत्यय उसी चीज को विशिष्ट है अगर बेस और उससे भाव प्रत्यय लग रहा है तो वो विशिष्ट वस्तुगत जो विशेषण है जो क्वालिफाइंग प्रॉपर्टी है वो है। के लिए जैसे मनुष्य शब्द है मनुष्य शब्द प्रयोग्य शब्दृत्ति मनुष्य शब्द मनुष्योपर्टि कामनलिटी जाति इत्यादि ना प्रत्यय लगा हो त प्रकारी भूत धर्म को ही बताता है इसलिए वो जाति को ही बताता है तो भक्त ने कहा है कि उनके नाम से किया है। कि नहीं गौ स्वरूपेण गौर नाप्य गौ गोत्वा गु गाय गाय इसलिए कहते हैं कि गोत्व का अभिसंबंध है उसमें तो शब्द के प्रयोग का जो कारण होता है इसलिए वो, वो कारिता है कि के, आ, शब्द प्रवृत्ति तत्व नाम शब्द एवं निबंधनम तो वहां अर्थ प्रवृत्ति का जो सबसे पहला अर्थ किया गया है वो जाति जाति किया गया है विपक्षा अथवा जाति जाति जो है वो अर्थ की प्रवृत्ति का कारण होता है तो इसमें उसके उदाहरण और भी हो सकते हैं शिशु की शिशु कोई कपड़ा है और उसके उसमें हम शुक्ल को शुक्ल क्यों कह रहे थे शुक्लत्व जाती है वो सफेद है उसमें शुक्लता है तो उसकी प्रवृत्ति का नि्य जो है वो शुक्लत्व है और शुक्ल में लगा हुआ और प्रत्यय जो है वो शुक्लगत शुक्लता को बताएगा इसलिए शुक्लत्व का मतलब जो है वो वाइटनेस इस तरह का अर्थ होता है तो अब अगली बात जो है जब भाव का अभिधान करता है ये प्रत्यय तो जैसा कि चर्चा हुई तो अभिनव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संबंध का, का अभियान तो नहीं करता है का अनुसार वो तो उस गुण का अभियान करता है जो कि उसने विशेष रूप से निर्जमान है उसकी प्रॉपर्टी है तो वो कहते हैं कि तो हम देखते हैं कि भाषा में भावार्थक प्रत्यय सर्वदा इस अर्थ को नहीं देते लेकिन भावार्थक प्रत्यय जो है वो स्वरूप मात्र का बोध करा रहे हैं ये आवश्यक नहीं है जैसे उदाहरण के लिए हम आ, किसी धनवान व्यक्ति है धनवान शब्द है और धनवत्व शब्द अगर हम बना रहे हैं धनवत शब्द से अगर हम स्व प्रत्य लगा रहे हैं तो आ, हम किसी को धनी क्यों कहते हैं हम किसी को धनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें धन है तो धनवत् शब्द जो है मूल धनवान शब्द का मूल शब्द यही है तो मूल शब्द से प्रत्यय लगाता है इसलिए हम उसको लगा रहे हैं धनवत ने हम शब्द है उस व्यक्ति के पास धन है इसलिए हम उसको धनबान कह रहे हैं तो इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या हुआ धन हुआ लेकिन इसमें जब प्रत्यय लगता है अपनी प्रकृति के प्रवृत्ति निमित्त को नहीं कहता है धनवत्व का मतलब होगा धन वाला होना धनमत्व का दुखी शब्द है सुखी शब्द है दुखी सुखी शब्द जो है सुख वाला सुखित्व शब्द कभी भी सुख को नहीं बताता है सुखित्व का मतलब होगा सुख वाला होना तो इसका मतलब है किय का वाकि नहीं लग रहा है ना संबंध का अभिधान हो रहा है सुख और सुख के सुख का जो आधार है उन दोनों के बीच जो संबंध है उसको बता रहा है तो और प्रत्यय और उसमें ये प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है इसलिए एक अलग भी वचन है जिसको भर का किया जाता है और संभवतः मिलता नहीं, नहीं तो मिलता सरस्वती उन्होंने या पौंडली वो है समाज प्रेषु ये जो पहला नियम हमने बताया वो जनरल रूल है दूसरा जो नियम है वो उसका अपवाद है दूसरा रूल उसका अपवाद है और वो क्या है कि तीन तरह के शब्दों में स्वरूप का बोधन न होकर के संबंध का बोधन होता है स्वभाव का बोधन न होकर के संबंध का बोधन होता है और वो है आ, समास और कृत और तथ्य के बारे चर्चा करें यह समास जो हमारी स्वरूप को नहीं बताते हैं अपने तो संबंध को बताते हैं क्यों संबंध को बताते हैं इसका कारण नागेश भट्ट ने आ, बताया है क्योंकि ये सारी चर्चा जो है तस्व स्वतल सूत्र पर जो महाभाष्य कार ने उठाई चर्चा उस पर अः होती है व्यापक और विस्तृत चर्चा है नागेश कहते हैं क्योंकि इनकी प्रवृत्ति का निमित्त यही है इनकी प्रवृत्ति का निमित्त अपना स्वरूप नहीं है क्योंकि ये कंपाउंडेड शब्द है क्योंकि ये वृत्तियां हैं दूसरे शब्दों में हम तो समाज दिवृत्ति है, है और तथित है जो कि किसी न किसी तरह के चीजों से जुड़ी हुई होती है उसमें कई क्रमाल एलिमेंट्स होते हैं और वो उनका जो पारस्परिक संबंध होता है वो संबंध ही उनका उनकी प्रवृत्ति का निमित्त होता है जैसे उदाहरण के लिए राजपुरुष शब्द जो है राजपुरुष शब्द में राज पुरुष है उसका राजत्व संबंध जब तक आप ना जाने तब तक उसका राज्य तो हम किसी पुरुष को हम राजपुरुष क्यों कहेंगे क्योंकि राजा तो संबंध को, राज को जान रहे हैं तो किसी पुरुष किसी व्यक्ति के लिए हम उसको राज कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस संबंध को जान रहे हैं तो प्रवृत्ति निमित्त वो संबंध है इसलिए उससे जो त्वर लगेगा वो इस, इस संबंध विशेष को ही कहेगा यही कारण है कि जो अभिनव गुप्त पादाचार्य ने जो ये बात कही कि संबंधा विधायी ना भावक यह का यही है कि वहां उसके स्वरूप का विधान नहीं कर रहा है चेतन शब्ट, शब्ट है और शब्ट के अनुसार इसमें और सामान्य हमारी हमारा अवबोध भी यही कहता है समास अतिश संबंधाभिधान अन्य प्ररू्य भिन्न रूपा पूरी वो तो ने इसका कारण बतायावर्ती शब्दों, शब्दों के बीच संबंध के कारण ही हो पाता है इसलिए प्रकृति का निमित्त है इसलिए भाव प्रत्ययों का वाच्य वही है भाव प्रत्यय उन्हीं संबंधों का अभिधान करते हैं जाति अथवा जो गुण शब्द है उनका ज्ञान तो उसकी उसकी उसके स्वरूप के ज्ञान पूर्वक ही हो जाता है उसमें किसी संबंध का ज्ञान करना नहीं होता है और इसीलिए जब के बताते हैं तो उसका कर्तित्व बताते हैं, तो उसका उसका लेते हैं वो क्योंकि कर्त शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है किसी को हम कर्ता क्यों कहते हैं एजेंट क्यों कहते हैं क्योंकि वो क्रिया से है वो क्रिया उसमें है तो देश में यानी मूल में लगा हुआ जो शब्द है उस शब्द का जो जो प्रमुख धर्म है वो धर्म उसके द्वारा तो के द्वारा, द्वारा उस तो इसलिए वो कर्तव्य तो प्रस्तुत प्रसंगा है चैतन्य शब्द में लगे हुए प्रत्यय की प्रकृति है चेतन शब्द जो कि कदंत है इस शब्द की कृदंतता को ध्यान में रख करके ही अपना मत ने कहा है चर्चा की संबंध का अभिधान लेकिन उन्होंने बात और कही है आगे की संबंधा विधायीना अपी यद्य अभिधान वो प्रत्यय कर रहा है लेकिन ऐसा करते हुए भी वो प्रत्यय प्रकृतिगत धर्म को ही मुख्य रूप से बताता है संबंध को बताते हुए भी अब इसको इसका उनका क्या तात्पर्य है ये बहुत स्पष्ट नहीं है चर्चा से जी स्पष्ट करेंगे वो कहते हैं कि संबंध जो है वो संबंध दृष्ट होना चाहिए जैसे पाचक शब्द है पाचक शब्द का उदाहरण महाभाष्य में दिया गया है नागेश भट्ट उद्योग की में दिया। तो शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है पाचक क्रिया जो कार्य हो रहा है और उस कार्य को करने वाले पाचक के बीच में जो कत्ताकार संबंध है वो इन, इन, इन, इस में लगे हुए प्रत्यय द्वारा ज्योत होता है उसी प्रकार चेतन शब्द की प्रकृति का निमित्त आत्मा इन से संबंध है संबंध जो है वो प्रकृति निमित्त इसमें लगने वाला क्षय प्रत्यय इसी संबंध का अभियान करने वाला होगा तो ध्यान रखना चाहिए कि इस संबंध के अभियान के लिए शब्द में किसी अन्य शब्द की कल्पना नहीं करनी पड़ती क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति में मूल निमित्त ही यही है वो संबंध ही शब्द की प्रवृत्ति का मूल निमित्त है उस शब्द का मुख्यतः या भाषमान धर्म जो है वो वही है और उस सम्बंध में भी वस्तुतः धर्म ही मुख्य रूप से भाषित हो रहा है इसलिए इसलिए अभिनवो कह रहे हैं कि संबंधा भावो प्रत्यय प्राधान्य धर्म स एव धर्म स एव संबित रूप धर्म दर्शित तो संबंधी प्रत्याय अब वो कह रहे हैं कि संबंध रग रूप जो संबंधी है तो अभिनव क्या कहना चाह रहे हैं कि चेतन में जो चेतन शब्द है उसमें कर, कर प्रकृति के द्वारा द्रव्य रूप संबंधी का वाचन हो रहा है और चित रूप धर्म जो है वो उसी के साथ संबद्ध है तो उसका अलग से वाचन नहीं हो रहा है तो जैसे इतर, पांडे ने इसका अनुवाद चेतन जो प्रकृति का अनुवाद किया है उन्होंने कहा प्रकृति क्या चीज है? है उसी को संभव की अपेक्षा ये प्रकृति है लेकिन हम देखे तो अभी जो चर्चा की उसके अनुसार ये निकलता है कि क्षय किसको बताएगा इसको नहीं बताएगा चेतन की प्रकृति का जो निमित्त है चित क्रिया उसको बताएगा तो इसलिए इस कारण से भास्करी कार्य जो है वो प्रकृति का अर्थ कृदंत बेस नहीं लेकर के चेतन में जो चित्त बेस है उसको लेते हैं वो कहते हैं चित्त्याख्य धातु प्रकृत्याय अगर हम भास्करी को लेखें तो प्रकृत्या का अर्थ है चित्त्याख्य धातु प्रकृत्याय तो धातु की प्रकृति के लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि धातु की प्रकृति से द्रव्य कैसे क्या हो रहा है तो अर्थ तो निकल रहा है ठीक ठीक जब हम चेतन को माने चेतन को बेस माने लेकिन भास्करी जो है वो ये कह रही है कि प्रकृति का मतलब है चित्तख्य धार तो लेकिन चित्त धातु के द्वारा जो प्रकृति है उसके द्वारा ज्योति होना चाहिए द्रव्य तो आ, सर बताएंगे या तो हम चेतन का मतलब प्रकृति का मतलब चेतन ले तो सब मामला ठीक हो जाएगा क्योंकि चेतन का जो मुख्य धर्म है वो चित्र क्रिया है और संभवतः उत्पल जो है वो इस बीच वाले नहीं रख रहे हैं या नहीं उनको लेकिन अब इसमें बस ये, ये चीज ये, ये आप एग्जामिन करके देखिए क्या क्योंकि आ, अगर हम चित धातु को प्रकृति माने तो कोई परेशानी तो नहीं है क्योंकि क्यूँकी जो है वो इसको बता रहा है, इसकी को इसमें जो उसको उसको बता रहा है उक्त द्रव्य सम्बन्धि चेतन प्रकृति गो अभिनव क्रवधना प्रक्रव्य सम्बन्धित चेतन जी। वो प्रकृति से कही चेतन प्रकृति हुई इसमें चल रहे जो मैं समझ पा रहा हूँ मेरा व्याकरणी है लेकिन जो मुझे लग रहा है वो ये है अगर उसको लेते हैं उसके बाद उससे लगा रहे हैं। तो श्व से जो से वो प्रत्यायित हो रहा है ये तो अब ये ये, ये कितना सही गलत ये आप एग्जाम्पल करेंगे न तो अगर हम चेतन को प्रकृति मानते हैं तो बात है वो स्पष्टों से समझ में आती है।, जो है वो भास्करी, भास्करी, भास्करी, तो के भास्करी है। को तो चेतन की किसी वस्तु को हम चेतन क्यों कहते हैं देखिये मैंने छोटा सा नोट लिखा था गलत से नहीं जानता हूँ भास्कर चेतन ये उसमें लेकिन तो अच्छा है तो चित्त चेतन शब्द जो है चित्रिया है, चित है, है तो चित क्षेत्र को बताएगा और इसी कारण उन्होंने उत्पल देव ने अपनी कार्य में कहा है कि आत्मा तैतन्य चित्तक्रिया चित्रिया तो, आ, तो आ, और यह बात क्षय से पता चलती है तथा यह प्रत्यय कितना जो क्षय प्रत्यय वो एक विशेष कार्य करता है वो क्या करता है चित्रक्रिया को चेतन द्रव्य से पृथक करके भाषित कर देता है वही निष्कृष्टांश जो कह रहे हैं उसको निकाल करके स्पष्ट रूप से और यही कारण है कि उन्होंने भाव से उसका लक्षण किया ताकि वो जो उसमें क्रिया का अंश है जो विमर्शांश है वो फुटतया निर्गत होकर के भाषित हो सके क्रियाधार एक त्य के प्रयोग के कारण उद्भाषित हुई चिग नामक क्रिया ना का तात्पर्य है चिकर्तृता और क्रिया को वो कर्तिक के साथ बहुत आसानी से आ, कर सकते है क्या कारण है वही कारण है जो कि हमने जिस पर चर्चा की क्रिया कर्तिकता का मतलब है क्रिया क्योंकि जो सा है वो वस्तु काल प्रत्यय है और जिस मूल मूल में लगते हैं वो अपनी मूल के को बताते हैं भागवाची प्रची प्रूल मे लो मूले प्रवृत्तिनिमित्तते कर्ता क्रियामयता क्रिया जो विशेष योजित कर्तृता शब्द चित् क्रिया ही से से। को बहु हि सेफलि चित् कर्तृता केट और इससे ये सिद्ध करते हैं कि कर्त का जो स्वरूप है वो स्वातंत्र है क्योंकि जब वो क्रिया को कर्तृता से सब किया और जो कर्त शब्द जहां जहां मैंने देखा इस दर्शन में कर्त शब्द आ रहा है वहां तुरंत स्वतंत्र शब्द स्वतंत्र कर्ता के उत्तरत्व <laughs> तो हम जो वो कर्त शब्द आया तो स्वतंत्र कर्त का मतलब स्वातंत्र है और जब स्वतंत्र आ गया तो फिर उनका उनका भाव राज्य जो है वो शुरू हो जाता है संयोजन विियोजन इत्यादि सब सब कार्यो में स्वतंत्र अनुसंधान आदि रूप स्वातंत्र है वह कर्तिकता है जड़ की भांति आत्मात्र में पर्यवसित न हो पाना हो करके रहना दूसरे का भी अवभाषक होना आ, तो इस अहम से कर्तृत्व से युक्त होने के कारण ही आत्मा जड़ पदार्थ से नितान के है विमर्श स्वभाव होने के कारण ही आत्मा स्वपरामर्श में स्व परामर्श में है अन्यथा ये अन्य जड़ वस्तुओं की भांति ही रह जाती तो ये पहला पहली कारिका समाप्त हुई और दूसरी कारिका जो है वो सत्रहवीं कारिका है इसमें भी थोड़ी सी बात है नाहन्तानि परामर्श दीनादस्यादात्मनः अहं दृश्यते वास्य पुष्टेऽस्ति वाच्यकर्मवत् जो है, हैमे कर्मवत्करणात्मक मे समान्य प्रथना तु मही दर्शन सम्बन्धि बा बाश्यकता दर्शन पदार्थों की व्यवस्था का आधार उनके आभाषित होने के प्रकार को मानता है।, है लेकिन हम पाते हैं कि संसार में वस्तुएं भिन्न भिन्न परामर्शों में भाषित होती है उदाहरण के लिए ईश्वर आत्मा इत्यादि से प्रारंभ करके घट पर्यंत जो वस्तुएं हैं उनका परामर्श इदन तया और परस्पर भिन्न होता है इसी रूप में भाषित होने के कारण इनका यही रूप होना चाहिए मतलब एक अप प्रकाशवाद जो है वो आ, किस तरह से हम करें जब सारी चीजें भिन्न भिन्न परस्पर भी एक तो बहुत भी है वेराइटी भी है और परस अन्य भाव भी है तो ऐसी स्थिति में आ, क्या किया जाए इस तरह से अहम परामर्श के अभाव में इन्हें पर से भिन्न नहीं कहा जा सकेगा तथा उसकी आ, उसकी भांति यानी परप्रमात्र की भांति इनकी स्वतंत्रता स्थापित नहीं हो पाएगी इस द्वैतापक्ति को ध्यान में रख करके इस कार्य की अवतारणा की गई है तो अभिनव के अनुसार ईश्वर शिव इत्यादि परस्पर भिन्न जो अनंत प्रकार के परामर्श हैं वे आत्मा के अहम परामर्श से अलग नहीं बल्कि तदात्मक ही हैं क्योंकि उनका पर्यवसान अंततः उनकी विश्रांति परामर्श को उन्होंने विश्रांति स्थान से किया है अंततः अहम परामर्श में ही होती है होता है संपूर्ण सृष्टि में ही अहम परामर्श योग्यता विद्यमान है अगर अहम परामर्श न हो तो उनका इदमतया ज्ञान भी नहीं हो सकेगा अन्यथा प्रतीता नहीं वह भवे योग उदाहरण के लिए आत्मा का ईश्वर के रूप में होता हुआ परामर्श भी अस्मदर्थ में ही यानी अहम प्रकाशे इसमें ही विश्रांत होता है ईश्वर शब्द का उदाहरण देते हैं वो ईश्वर शब्द जो है अब ईश्वर शब्द किस प्रकार अहमअर्थ में विश्रांत होता है तो ईश्वर शब्द में जो वरक्ष प्रत्यय है वो कर्ता के अर्थ में है वो ताक्षणिक है यानी ऐसा कर्ता जिसका स्वभाव ही हो वो चीज करना तो ईश्वर का मतलब है ईशनशील ईश्वर शीलत्व युक्तत्व इस प्रकार शब्द का तात्पर्य होता है इस ता, शब्द का तात्पर्य होगा ईश्वर स्वभाव वाला ज्ञातृत्व तथा कर्तृत्व ज्ञातृत्व का अर्थ है ज्ञान करण इत्यादि संबंधी स्वतंत्रता क्योंकि ज्ञात शब्द में फिर वही चीज ला रहे हैं, क्योंकि ज्ञात शब्द में जो त्रिक्स प्रत्यय है वो कृत है और वो कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त है और कर्ता जो है वो स्वतंत्र होता है अब ज्ञान रूप क्रियागत जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ होगा ज्ञान का अविच्छिन्न योग और वो ज्ञान का अविच्छिन्न योग जो है वो केवल अहम जाना इसमें ही हो सकता है मध्यम परामर्श में नहीं हो सकता है इस तरह से ईश्वर शब्द या कोई भी शब्द किसी भी प्रकार का भान हो उसका उसकी विश्रांति होगी ही होगी हो तो आ, क्योंकि जानने तथा करने का या स्थुरण केवल अहम पदार्थ में होता है अन्यत्र नहीं ज्ञान करण पदार्थे स्थित स्फूरण यही स्वतंत्रता है जिसे अनन्य मुखा प्रेक्षित बार आ चुका है घटाध पदार्थ अपनी स्थिति के लिए अहमर्थ के मुखापेक्षी होते हैं यानी अयम ये घटित हो इसके लिए आवश्यक है कि अहम घटम जाना इस तरह से उसका भाषण हो जब तक वे अहमर्थत विश्रांत न हो तब तक वे प्रकाशित तक भी नहीं होते अभिनव के अनुसार समस्त सृष्टि चाहे साक्षात रूप में न भाषित हो रही हो फिर भी उसकी सर्जना अहम विमर्शतया ही हुई है तो अहम दृश्य तय वास्त सृष्टेतयाव क्योंकि अंततः उसका स्वरूप अहमर्थ ही है अब ये दार्शनिक अवतारणा की थोड़ी सी अब इसको समझने के लिए उत्पल एक उदाहरण दे रहे हैं तीन वाच्य कर्मपत् विमर्शिनी में अभिनव कुछ आर्थ प्रतिदर्श जो सीमेंटिक फॉर्मेट है उनको गिनाते हैं वो कहते हैं क्रिया कारक समुच्चय विकल्प जिनको वो शक्तियां कहते हैं और इन शक्तियों का तात्पर्य क्रमशः किससे द्योतित होता है तीन यानी क्रिया जो है वो हमें द्योतित होगी तब जब हम पचती को जाने हमें कारक सिर्फ कहने से एक फॉर्मेट का तो ज्ञान हो सकता है एक ब्लैंक फॉर्मेट ब्लैंक लिंग्विस्टिक फॉर्मेट का ज्ञान हो सकता है हमें इसके अतिरिक्त कुछ वास्तविक अविच्छिन्न ज्ञान नहीं हो सकता है तो विश्रांत ज्ञान नहीं हो सकता है तो क्रिया का इसी तरह से समुच्छय का मतलब दो का जोड़ना और वो चौके द्वारा ही ज्ञात हो पा हो सकता है आ, तो इन व्याकरणिक जो ये सिमेंटिक फॉर्मेट्स हैं उनको हम मोर्फोलॉजिकल जो कैटेगरीज हैं हमारी ग्रामर की उसके द्वारा ही हम जान सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए जो क्रिया है वो कहते हैं कि क्रिया को अगर हम पचत क्रिया को पाकह के रूप में कह दे तो पचतिक क्रिया को पाकह के रूप में पचत पाकम करोट के रूप में कर दें तो उसका झटी की अवभास नहीं होता है तुरंत बोध नहीं होता है पचती के रूप में ही उसका बोध होता है जब हम उसको पचती के रूप में कन्वर्ट करते हैं या उसका जो भी अर्थ आता है वो पचती के रूप में ही आता है उसका कारण भास्कर बताते हैं ऐसा कार्य बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो अब यहां जो प्रश्न है वो ये है जो व्याकरण संबंधी प्रश्न है वो ये है कि <स्थैस्थित्थ> क्रियाएं दो प्रकार से जी, जी जी जी जी दो सौ तिहत्तर रीति बातें कहीं इसके आधार पर ही है इसको एक बार देखें तो और स्पष्ट हो जाएगा स्वरूप भाव प्रत्यय अहंता का मतलब है अहम क्योंकि ये जो तल प्रत्यय है किसी अन्य अतिरिक्त वस्त्र को नहीं बता रहे आदि ग्रहणात् आत्मेश्वर आदि परामर्श तीन ग्रहणम क्रियावाचित प्रत्यय उपलक्षण तीन का मतलब है जो प्राइमरी सफिक्स लगता है उससे क्रिया से जितने भी तरह के लगते हैं वो सब तिंग से उपलक्षित हैं यानी तीन तीन उनका एक उपलक्षण मात्र है आ, और कर्म का मतलब है क्रियां इस कार्य में कर्म शब्द का मतलब है क्रियां असत्वभूत क्रिया क्रियाएं व्याकरण वैयाकरणों के अनुसार दो प्रकार की होकर के भाषित होती है एक तो असत्वभूत एक सत्वभूत एक्चुअली जो क्रिया है उसका स्वरूप है असत्व सत्व का मतलब होता है द्रव्य अः महाभाष्यकार ने जैसे कहा है कि नैशा पिंडी भूता शक्या दर्शज जैसे हम दिखा सकते हैं कि ये मोबाइल है उस तरह से हम क्रिया को नहीं दिखा सकते कि ये मेरा बोलना है हम हाथ पर रख करके पिंडी भूत करके उसको नहीं दिखा सकते तो वो सत्ता नहीं होती है तो, तो भूत क्रिया जो है यानी जो वस्तु होती है गुणभूतई रवय वही भरक्रिया जिसका उसके संबंध में कार्य कहते हैं गुणभूतई अवय वय समूह क्रम जन्म प्रकल्पिता भेद क्रिएटिव व्यपिश्य तो क्रिया वस्तुता छोटी छोटी छोटी छोटी संपाद्यमान क्रियाओं का समूह होती है और जब हम कहते हैं कि एक क्रिया है तो वो वस्तुता बुद्धि से ही प्रकल्पित अभेद होता है अन्यथा जब बातपाद वाली क्रियाएं होती है तो पहली पहली क्रियाएं समाप्त ही हो गई होती है तो हम वास्तविक वस्तुता जैसे इस बाह्य द्रव्य का एक समूह बन सकता है द्रव्यों का समूह बन सकता है उस क्रिया का समूह नहीं बन सकता तो क्रिया सर्वात्मक जनरली इनफ्रिंसिकली क्रिया सर्वात्मक नहीं हो सकती लेकिन फिर भी भाषा में ऐसा प्रयोग होता है कि हम उसको सत्व भूत करके उपलक्षित कर सकते हैं जैसे उसका जाना और सत्व का क्या लक्षण वैयाकरणों ने दिया है जिसके लिए आप आ, सर्वनाम का प्रयोग कर सके तस् गति जैसे सह गति सह गति और तस् गमनम हम उसके लिए उसका जाना उसका हंसना इस तरह से हम उसने उसको सत्वभूत बना करके और उसको साथ वृत्तियों में उसका प्रयोग भी कर सकते हैं लेकिन वस्तुता उसमें अभिनों को पढ़ते हुए बहुत बार व्याकरण की चीजें समझ में आती है वैयाकरण तो कहते हैं वैयाकरण चूंकि बहुत ज्यादा उनको परेशान नहीं करता है वो शब्द के स्वरूप की, की सिद्ध करने मात्र में अपने आप को कृतिकृत्य मानते हैं और शब्द अर्थ को वही छेड़ते हैं जहां अर्थ के बिना शब्द के स्वरूप किसी भिन्न हो पाए तो शब्द जो है वो, वो भाषा में ऐसे प्रयोग होते हैं जिसमें हम क्रिया को दो प्रकार से कहते हैं तो गच्छति और गमनम गमनम जो है उसको सत्वतया निर्दिष्ट करते हैं और गच्छती को हम सत्वतया निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन इस प्रयोग में इस कारिका में उत्पल कहते हैं कि जब वैयाकरण ये कहते हैं कि सत्वभूत हो गई है क्रिया, उस समय भी क्रिया कि वो सत्यभूत हो सके इसलिए जब हम कहते हैं पाक क्रिया दे तो वो विश्रांत होती है विश्रांत होती है मतलब अपने अपने को अः मीनिंगफुल बनाने के लिए सिग्निफिकेंट बनाने के लिए उसको विश्रांत होना होगा उसको मुखापेक्षी होना होगा तिंगंत क्रिया की क्योंकि तिंगंत क्रिया ही क्रिया के वास्तविक स्वरूप को बताने वाली कैटेगरी है जो प्राइमरी डेरेवेशन है उसकी जो कॉन्जुकेशन जिसको कहते हैं तो कॉन्जुकेशन जो है वही क्रिया के वास्तविक स्वरूप को क्यों बताता है क्योंकि उसी से ही हम क्रिया की साध्यता को बताते हैं और जैसे गच्छत का मतलब जा रहा है इसमें तो पता चल रहा है कि वो निरंतर जा रहा है अगच्छत का भी मतलब संस्कृत में ये नहीं है कि वो जा चुका अगच्छत का भी मतलब है कि भूतकाल में क्रिया वर्तमान थी गविष्य का मतलब ये नहीं कि वो जाएगा गविष्य का मतलब है कि भविष्य काल में जाने की क्रिया हो रही होगी ही गोइंग वो जाता हुआ होगा वह हम हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं तो यावत सिद्धम वे निया मानते हैं तो पाक को तो हम सिद्धतया विधान करते हैं लेकिन उससे अर्थ ले रहे हैं हम क्रिया का तो इसका मतलब है कि सिद्धावस्था में भी क्रिया अपने अर्थ को जानने के लिए पर्यवसित होती है विश्रांत होती है क्रिया में न कि वो कृदंत क्रिया के रूप में जो भाव प्रत्यय है वस्तुता पचध धातु जो है उससे पाक शब्द बना कैसे भाव प्रत्यय लगा करें और ये भाव प्रत्यय वो भाव प्रत्यय नहीं है वो भाव प्रत्यय पद्धित का भाव प्रत्यय है दोनों का भाव एक ही है अर्थ है एक ही है लेकिन वो पद्धितों से लगने वाला है और ये जो है वो कृदंत है तो कृदंत में जो देश होता है वो वर्बल स्टेम होता है तो धातु जो है वहां होती है तो हाँ बिल्कुल और ठीक होगा शायद हाँ तो क्रिया जो है वो धातु जो है उससे पावन मात्र का ही अर्थ देता है पाकह मतलब पचती ही है तो फिर जब पाका से पचती अर्थ तो हम पचती का ही प्रयोग क्यों नहीं करते हैं जब पचती अपने लिए जब पाका अपने अर्थ को जानने के लिए पचती मुखापेक्षी होता है तो हम पचती पाका का प्रयोग ही क्यों करते हैं तो इसका उत्तर यह है कि भाषा में इस तरह की विवक्षा होती है भाषा जो है पूरी तरह से विवक्षाधीन होती है करता ऐसा जो वक्ता है वो चाहता है इस तरह से कहना वो चाहता है कि तुम्हारा हंसना सुंदर है हंसना जो है उसके साथ विशेषण का योग नहीं हो सकता है तो वो उसको सिद्धावस्था एक अपने मस्तिष्क से उसमें एक सिद्धावस्था का आपादन करता है और उसमें विशेषण जोड़ देता है ताकि उसकी विवक्षा पूरी हो सके तो, तो भाषा प्रयोग की शैली के अनुरोध से जब पचती को अपने सहज अद्रव्यात्मक स्वरूप से च्युत करके हम उसे अयम पाकह जैसे कल्पित नए प्रयोगों के द्वारा अभिव्यक्त द्रव्यात्मक स्थिति में भी ले, ले, ले भी आते हैं तब भी जब तक उसका पचित के रूप में उसका अर्थ समझ नहीं लेते तब तक उसकी विश्रांति नहीं होती है उसका अर्थ परिवर्षित नहीं होता है तो अः जैसा कहते हैं नहीं पाकि नाम सिद्धम वस्तु पुत्रापि तिष्ठी पाक जो क्रिया है पकाना उसमें सिद्ध जैसा कोई कुछ चीज है ही नहीं क्योंकि पकाना जो है वो तो एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी चीज अधिश्रय इत्यादि से चढ़ाना उतारना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें सम्मिलित रहती है संकलित रहते हैं तो उसमें तो सिद्ध जैसी कोई चीज है ही नहीं उसके जो पार्ट्स हैं वो भी साध्य है तो सिद्धत्व संभवत् उसमें वो सिद्ध हो ही नहीं सकता तो तीन प्रत्यय लेकिन तीन प्रत्यय जो है त्रव संकेत प्रत्यय जो है उसका संकेत ही उसमें होता है, कि मैंने बताया कि भूतकाल भविष्य भी वही अर्थ होता है तत्व संकेत झटित वो तुरंत उसको प्रत्यायित कर देता है इसलिए पाक पाकम करोट का अर्थ पचती में आकर के तुरंत ज्ञात हो जाता है वो मूल है और मूलत्व तत एवं प्रथम क्रियाया क्रिया परामर्शोत्पादान क्योंकि पचत से ही पाक वस्तु का मना भी है तो वो कहते हैं पाक इत्यादि जो है मध्य परामर्श है जैसे हम मध्य परामर्श की बात सुन रहे थे घट इत्यादि जो है अयम घट इत्यादि जो है वो मध्य परामर्श है तो पाक भी मध्य परामर्श है जैसे घट अयम घट का अर्थ अः अहम घटम अयम अहम इम घटम जाना इस स्मदर्थ में विष्रांत होकर के ही भाषित होता है इसी तरह से पाक जो है उसका अर्थ भी बचती की इसी तरह कर्ता शब्द का उच्चारण किए जाता शब्द का उच्चारण किए जाने पर भी हमें बोध तब तक नहीं होता जब तक चैत्र में अच्छा इसी तरह से और कैटेगरीज जो हैं, वो चार उदाहरण दिया हैं, उन्होंने एक एक की चर्चा हमने की तो वो जैसे जो हमारे पास सिमेटिक रिप्रेजेंटेश उनके लिए उनसे जो अर्थ होते हैं जैसे हम आ, क्रिया कहें तो हम जब तक पचती न जाने उसका अर्थ नहीं आएगा हम पाका कहें तब तक पचती से ही अर्थ आएगा इसी तरह से कर्ता कहें तो अर्थ जब तक चैत्रण न कहे तब तक उसका अर्थ नहीं आएगा इस प्रकार पाक इत्यादि परामर्श तीन प्रत्यय द्वारा वाच्य साध्य क्रियाओं में पर्यवसित होते हैं उसी प्रकार ईश्वर रूप परामर्श अहम में ही विश्रांत होता है भास्कर कंठ यहां पर जोड़ते हैं ईश्वर से में स्वात्मा से भेद उसी प्रकार मूठ जनों को होने वाला भ्रम है जैसे पाक इत्यादि कृदंत से अभिहित क्रियाओं में सिद्धत्व का भ्रम जैसे हम पाक को हम सिद्ध जैसा मान लेते हैं जबकि सिद्धता होती नहीं है उसी तरह से संसार को वास्तविक मान लेसार को परमेश्वर से परम प्रमाता से भिन्न मान लेना भी उसी प्रकार का भ्रम है तो जैसे उसमें सिद्धत्व नहीं है ऐसे ही अयम घटा में भेद नहीं है परमता से दोनों जो है वो भ्रम मात्र हैं, इसी प्रकार समुच्चय विकल्प इत्यादि आर्थिक रिप्रेजेंटेशन है वो स्लॉक्स हैं जिनसे हमें इतना तो मालूम होता है कि इसमें कुछ भरा जाना है कुछ चीज का तात्पर्य है परंतु अविच्छिन्न बोध नहीं होता है जिनका नामोच्चारण मात्र से अर्थ नहीं निकल पाता है जब तक उसका पर्यावसान वास्तविक भाषिक वातावरण प्रयुक्त चौ अथवा शब्दों के अर्थों के रूप में न लिया जाए तो यही तात्पर्य है तिंग वाच्य कर्मवत से वाच्य कर्म का मतलब क्रिया तिंग से वाच्य क्रियाएं जिस प्रकार तदंत भावात्मक क्रियाओं को विश्रांत करके उन, उनमें अर्थ का आधान करती है उसी प्रकार परमेश्वर जो है वो संपूर्ण जगत को सार्थकता प्रदान करता है तो ये दूसरी कारिका हुई ये सत्रहवीं कारिका हैच्य कर्मवत माइक ले लीजिए हाँ, तिंग मैं, हाँ म, म, म, म, मैं समझ गया हूं तिंगवाच्य कर्मवत प्रश्न ये इस कारिका का प्रश्न ये था कि जगत में भिन्न भिन्न तरह के परामर्श हैं और परामर्श के वशात ही आभास के कारण ही वस्तुओं की सत्ता है ऐसा दार्शनिक तो जिस तरह से वो आभासित हो रहे हैं उसी तरह से उनको होना चाहिए तो कलम कलम के रूप में आभासित हो रही है ऐसा हमें देखने में लगता है सब चीजें अलग अलग आभाषित हो रही है कुछ अशुद्ध तो इसलिए वेराइटी जो है वो भाषित हो रही है तो वेरियसनेस को मानना चाहिए हमें तो वो समझा रहे हैं कि यद्यप देखने मात्र दर्शन मात्र से वेराइटी दिखाई पड़ सकती है लेकिन वो वस्तुता अपनी सार्थकता अहम परामर्श में ही मुख्य परामर्श में ही जाकर के उनकी हो रही है उसी के नाते वो सार्थकता को प्राप्त सार्थकता का लाभ कर रहे जो है उनको उसी में हो रहा है जैसे अब ये उदाहरण व्याकरण के आ, कि से दे रहे हैं जैसे कि वाँच वाँच का मतलब मतलब के द्वारा ग्रमेटिकल् केटेगरि वाच्यो बाहीतय प्रत्यर्थप्रत्यय अभिधीयमान क्रिया के द्वारा जो बताया जा रहा है कर्म क्रिया कर्म कब्जेक्ट नो दीयामानो कर्म होता है वो नहीं कर्म का मतलब क्रिया तो जैसे तीन वाच्य क्रिया और इन्होंने दृष्टांत किया उसका दूसरा काउंटर पार्ट नहीं दिया है और वो विमर्शनी में उन्होंने बताया है जैसे कि पाक इत्यादि जो है पाक भी क्रिया है और पचती भी क्रिया है पाक जो है वो सिद्धावस्थापन्न है मतलब सिद्ध जैसी लगी ऐसे लग रहा है कि उसके, उसको जैसे हम किसी को बुला सकते हैं या किसी से विशेषण लगा सकते हैं या किसी से सर्वनाम लगा सकते हैं उसी तरह से हम पाक से लगा सकते हैं तस से पाक मधुर जैसे कहते हैं उसका खाना बनाना जो है वो मधुर है इस तरह से तो मधुर का योग जो है वो तो सिद्ध किसी वस्तु से ही हो सकता है तो ऐसे भाषिक प्रतीतियों के उपादन के लिए उनको सिद्ध करने के लिए हमें लोग में ऐसी विवक्षा होती है इसलिए उस विवक्षा के उपशमन के लिए या उसके द्वारा गाइडेड होकर के हम ऐसा प्रयोग करते हैं वस्तुतः किसी भी क्रिया में सिद्धता नहीं होती है ऐसा वो आ, कहते हैं अभिनव गुप्त भास्करी में भी ये बात आई है तो जब सिद्धावस्थापन्न है ही नहीं तो सिद्धावस्था वाला प्रत्यय लगकर उस के उसका अर्थ कैसे आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो अपने अर्थ को बताने के लिए अपने को सार्थक करने के लिए वो पचती में पर्यवसित होता है फिर उसका अर्थ आता है जैसे कि मध्यम परामर्श अयम घटाई इत्यादि जो है वो परम प्रमाता में पर्यवसित होकर के अपने को सार्थक बनाते हैं इसी तरह से <laughs> तो, अब उन्नीसवी गायिका है की चर्चा गुरुजी ने कल थी थी जी नहीं थी नहीं थोड़ा जो जिसमें चतुर्हि कुर्म जा है <laughs> है 285, सा अन्यथा धावना प्रतिसंधान कही है जो कि वैयाकरणों के नये से साम्य रखता हुआ था लगता है जिसको मैंने रखने की कोशिश की है परीक्षणार्थ ही है संपूर्ण संविदात्मक विश्व विमर्शात्मक भी है यह शिवाद्वयवादियों का मूल मंतव्य है पूर्व पक्ष प्रथम क्षण में होने वाले निर्विकल्पक अनुभवों में विमर्श की सत्ता पर संदेह उपस्थित करता है उसके अनुसार चित्त शक्ति के संकल्प तथा स्मरण इत्यादि में जो इत्यादि जो सविकल्पक रू, रूप है उनमें तो विमर्शा, विमर्शात्मकता हम मान सकते हैं लेकिन जो प्रथम अनुभव रूप निर्विकल्पक ज्ञान है जिनमें शब्दार्दि की योजना नहीं की जा सकती है उनमें विमर्श को की उपस्थिति को कैसे माना जाए और विमर्श सार्वकालिक उन्होंने कहा है परमेश्वर का स्वरूप है जो विमृशत्व उसका स्वरूप माना है निरंतर विमर्श से संपृक्त रहता है तो एक जगह जब जब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के अवसर पर हम विमर्श के अभाव को मानेंगे तो विमर्श की सार्वकालिकता संदेहास्पद हो जाएगी ये पूर्व शब्दों का स्मरण जोड़ देता हूँ पूर्व पक्ष इसमें यह है थोड़ा सा जो आपको नहीं बौद्ध इनका पूर्व पक्ष हम लोग पढ़ेंगे आगे अभी बौद्ध पूर्व पक्ष बौद्ध ये मानते हैं निर्कल्पकरक्षण्यक्ष निर्वल्प प्रत्य स्थिति अनको सम्ना विमर्शने ये पूर्वपक्षि कते क्षण मे विमर्श इसके उत्तर में उत्पल का ये कहना है कि प्रथम अनुभव के क्षणों में भी विमर्श की सत्ता तो होती ही है अगर ऐसा नहीं होता तो वे क्रियाएं जो बहुत जल्दी जल्दी हम करते हैं दौड़ना या पढ़ना या चलना तो उसमें सम्मिलित अंतर्भूत क्रियाएं जो बहुत शीघ्रता से होती है वे सब प्रतिसंधान की आवश्यकता उसमें भी होती है एक, एक ही भाव को प्राप्त नहीं हो सकती और उपन्न नहीं हो पाती मतलब जिस तरह से उनका व्यवहार होता है उपपन्न नहीं हो पाता उपरयुक्त समस्या जो बौद्धों के द्वारा उठाई गई है और उसके उत्तर में अभिनव व्यवहार द्वारा होने वाले संकेतक ग्रह को ही लेते हैं और कहते हैं कि बालक को होने, वाला होने वाले संकेत ज्ञान के लिए जिन प्रकारात्मक व्याम्परा अनुगमी उदाहरण शक्ति ग्रह के तु पटलाया गया तो उसको वो देख रहा है या वाक्य को सु प्रथम होर है अंततः ऐसा कहते हैं कि उससे पता चल गया घड़ा आया घड़ा ले जाया गया तो इससे पता चल गया कि घड़ा क्या है ले जाना क्या है और ले आना क्या है तो इसमें वो कह रहे हैं कि संकेत काल में जो प्रथम आ, अनुभव है जो साक्षात्कार के क्षण है वो भी अगर विमर्शात्मक नहीं होते शब्दानुबिध नहीं होते तो उनमें संयोजन इत्यादि नहीं हो सकता था क्योंकि जैसे भास्करी ने समझाया है कि वो तो वो जो बालक है वो अपने सीनियर, किसी बड़े भाई के द्वारा, लाया गया है, पिता के द्वारा कहे गए को सुन रहा है और उन से वो इदंग इदंग इदंग इस तरह का पदार्थ ले रहा है वर्ड मीनिंग ले रहा है वर्ड मीनिंग लेने का मतलब ये है कि वो जो आवाप उद्वाप कर रहा है उसमें संयोजन और वियोजन की आवश्यकता है और उसको वो बिना समझे नहीं कर सकता है तो इसका तात्पर्य है कि वहां भी विमर्श प्रथम क्षण में भी संकेत के प्रथम क्षणों में भी प्रथम अनुभवों में भी विमर्श निश्चित रूप से है ही तो आ, इसके उत, इसमें अगर प्रतीक प्रश्न किया जाए कि वो अः पूर्व जन्म अनुभूत संकेत की स्मृति के कारण कर रहा है तो इसमें भी फिर प्रश्न पूछा जा सकता है या वो ये कहा जा सकता है कि वो में ही जब जब वो वो संकेत था था उस समय भी जो जो सबसे सबसे पहले पहले पहले पहले सुना था, वो पहले पहले सुना गया अनुभव है पूर्वगत संर्शा पर्याप्त चर्चा हैडता हरि बहु त एक चीज इसमें मेरे मन में शंका थी इसी प्रसंग में कि जी। गतव। वशात ये, इसमें एक जो शब्द अपने उपसर्गो की वाचकता है या द्योतकता है ये वैयाकरणों के द्वारा जो डिस्कशन किया जाता है उसकी और संकेत है तो इसमें ये उस उपसर्गों की द्योतकता के पक्ष को लेते हुए वो कथित होते हैं नियथा, अगर वाचक होते तो धाव, धाव का अर्थ तेजी से दौड़ना बिना किसी उपसर्ग के प्रयोग के नहीं हो सकता था तो इसका मतलब मतलब ये है दो, दो पक्ष है कि जो ह्री धातु है उसके बहुत सारे उपसर्ग बषात अर्थ हो जाते हैं प्रहार संहार विहार अनुहार इत्यादि तो हमें क्या मानना चाहिए हृदातु का ही वो अर्थ मानना चाहिए या उपसर्गो का अर्थ मानना चाहिए तो दोनों पक्ष हैं कुछ लोग कहते हैं उपसर्गवाचक है कुछ कहते हैं कि ये सारे अर्थ जो है वो धातुओं के हैं उपसर्ग केवल उन धातुओं उन उनके अर्थों को द्योतित मात्र करते हैं तो गति जाना और तेजी से जाना ये दोनों अर्थ धाव के ही है मूल ही है तो इस कारण चूंकि वो है तेजी से जाना भी धाव का ही अर्थ है इसलिए यहां धाव जो धातु है धावन में वो तेजी से चलने के अर्थ में दौड़ने के अर्थ को बता रहा है न कि धीरे धीरे चलने के अर्थ मैं को बता इसी रहा है। मेरे मन में इसी बात आई यहाँ आया एक क्षण शायद धाव गति शुद्ध जी तो ये धातुपाठ हुआ तो तो तो इसमें इसमें का अर्थ कहां से आ रहा है क्योंकि स्वशक्ति वशात इसके मैं मैं मैं देखने कोशिश की तो मैं इसलिए तो मुझे लगा कि इसमें धाव या दौडने कर्हा धावश्री धातु गति धातु इति संकेते गतौ वर्तते अर्थ संकेते ही शक्ति ही ये एक काश्मीर सीरीज नोट दिया काश्मीर सीरीज का जो उसका एडिशन <laughs> है उसमें उन्होंने एक नोट ये दिया कि धावु इती संकेते धावु इति संकेत नहीं त्वरित गर्तते अर्थ संकेते ही शक्ति ही। ये वहां उन्होंने कहा और तो मैं ये धातु उसमें शब्द वाचस्पत्यम और तत्वबोधि इन दोनों में धातु धावु, धावु, धावु, धावु धावु। तो मुझे ये कि गति मुझे है है कैसे से निकलेगा, वस ये, इसका पाठ जो, जो, जो उसने बताया भी है भास्करी ने बताया धावगत शुद्धन भी लिखा जैसा कि मुझे लग रहा है कि कह रहे हैं कि उपसर्ग इत्यादि किसी के बिना वो अर्थ आ रहा है क्योंकि धातु में ही वो दोनों तरह की शक्ति है गति भी जैसे ये कहा जाता है सर अपने आप अप त्वरित गति ये अर्थ हो गया लेकिन वो ऐसा लगे। जो है वो गति के अर्थ में है यही है ना वो ये सवाल उठा रहे है की धाव धातु का त्वरित गति अर्थ कैसे ये प्रश्न उनका यही कहना है कि भाई गति जो है वो त्वरित गति के अर्थ में है ये आप शक्ति पर, नहीं, ये कैसे कहें सशक्तिवशात देखिए गति है गति में तेज है धीमी तो फिर तो तब धीमी अर्थ नहीं निकलेगा मंद गति को फिर आप कैसे निकालेंगे इसमें वो ये कह रहे हैं ये जो, भास्कर की जो टीका है आप सही भास्कर की टीका में ये कहा है कि उत्सर्ग बिना धातु नाम नान इसलिए वो सशक्ति से ही नान भी यानी तीव्र गति भी उसी से आ जाएगा सशक्ति से जी। जी। जी। और बाकी तो धातु धाव धातु के दो अर्थ बतलाये हैं उन्होंने गति और शुद्धि धोना और शुद्ध करना तो वस्तुता एक व्याकरणों में एक मान्यता है की जो धातु पाठ है उसमें धातु मात्र जो है वो तो पाणिनी के पढ़े हुए हैं अर्थ निर्देश किसी अन्य विद्वान जिसका नाम संभवतो भीम सेन बताते हैं तो पाणिनी ने केवल ये पढ़ा था भूए भूए ये नहीं पढ़ा था बाद में किसी विद्वान ने उसमें अर्थ निर्देश किया और अर्थ निर्देश जो है उपलक्षण मात्र है तो इसलिए धातुओं के बहुत धातु नाम अनेक ये व्याकरणों का स्पष्ट सिद्धांत है एक धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं और साथ ही साथ आ, वो जितने अर्थ हैं उन सारे अर्थों की वाचकता शक्ति स्वयं उस धातु में ही होती है वो उपसर्ग उसको विशेषित भी कर सकते हैं कई बार उपसर्ग के बिना जैसे विमर्श के बिना धातु से अहमत धातु शक्ति वह ठीक है और कहीं पर हमने पढ़ा था शायद महाभाष्य में नोट किया था इसको लेकिन मैं पूरा, पूर, मेरे पास पूरा नहीं है उ हवी महाभाष्यो धौ इत्यादि आदेश धाव सूत्र है, है। ना, ना, ना, तो उसका अर्थ तीव्र गति हो जाता है ये महाभाष्य में कहीं पर बहुत ढूंढ कहीं ढूंढ तो वो पोषण कहीं नोट होगा मेरे पास तो मैंने सिर्फ इतना लिख लिया और मैं तीव्र शक्तू मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तीव्र शक्ति प्रसाद स्वशक्ति प्रसाद कैसे होता तो वो ढूंढता ढूंढता मैं इस पर तो मैंने कहा अच्छा अब आप, आप आए हैं तो आपसे पूछूंगा इसको तो ये तो मैंने उसको बस, आप बढ़िया जी यही कि जब धौ का धावादेश होता है श्री लग करके तो उसके जो मैं समझा समझा भी नहीं समझाऊ ये भी नहीं जानता हूँ तो उसमें तब तीव्र गति होता है है है तो तो तो ये तो, अब, तो ये ये मैंने मैंने कहा कि ये, आ, I तो ये नोट किया था आपसे क्या चीज चलिए चलिए आप आगे ठीक धन्यवाद आपको इसके लिए तो भरतीहरी भी वाक्यकांड में बालकों और तिरक जाति की जो आ, पक्षी पक्षी इत्यादि है उनके भी जिनको वो निर्विकल वैयाकरणों के, के सर्वे सर्वार्थवाचिका इस सिद्धांत को भी अभिनव करते हैं और आ, वो ये वैयाकरणों का सिद्धांत है कि शब्द जो है वो शब्द को स्फोटात्मक मानते हैं और स्फोटात्मक शब्द का तात्पर्य हम जब संकेत गृहित करते हैं तो केवल उसी वाच्यता और वाचकता शक्ति को मॉडिफाई करते हैं और इसी आधार पर वो कह पाते हैं कि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है तो सर्वे सर्वार्थवाचका जब भैयाकरण कहते हैं तो उनका एक ये ता, ये भी होता है, कि वो शब्द स्फोटात्मक है और उस शब्द तत्व में सभी प्रकार के अर्थों को उक्त करने की अभिहित करने की क्षमता होती है तो इसके आगे जो अभिनव कहते हैं वो थोड़ा स्फोट सिद्धांत से मुझे नजदीक लगा वो किस कार्यक्रम में ये इसी कार्यक्रम है उन्नीसवी कार्य में है ये, ये। नम, यातव्य है कि वैयाकरणों द्वारा शब्द तथा अर्थ के संबंध को नित्य मानने का बहुत महत्वपूर्ण तर्क ये भी है कि वे शब्द को स्फोटात्मक मानते हैं जिसमें समस्त शब्दों की वाच्यता समस्त शब्दों की वाचकता तथा यू कहे कि वह एक भाषिक व्यवहार को सफल करने के लिए अपने दो पक्षों वाच्यता एवं वाचकता को वो शब्द ही अपने दो आयामों को प्रकट करता है इन दोनों की तदात्मता होने के कारण इनका अध्यास रूप संबंध और नित्य संबंध इनका माना गया है जब हम ध्वनियों के किसी विशेष विन्यास का किसी वस्तु विशेष के साथ संकेत करते हैं, संकेतन करते हैं तो इससे है। हमकता या को आहित नहीं करते हैं कई किसी और से उसका केवल हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं अर्थात उसकी सर्वार्थवाचकता को नियमित किया जाता है प्रस्तुत प्रसंग में इसी प्रकार की व्याख्या करते हुए अभिनय अभिनव कहते हैं कि जो आगे है पुरपिंडे सह जो यह परमर्श अहम इतचेदेदेन वह पृष्ठे गौर गौर तो सामने स्थित वस्तु के संबंध में बालक को अहंतया इदन तया क्रमश विचिन्न या विच्छिन्न परामर्श होता है आ, उस विज्ञान पर गौर शब्द का आरोप कर दिया जाता है मतलब वो प्रमात्रमय जो विज्ञान है जो हम के स्टात्मक रूप से ले सकते हैं वो उस पर हम तत्पृष्ठ उसके बैकग्राउंड पर हम गौ शब्द का आरोप करते हैं और गौ शब्द प्रमात्रिमय होने के बाद अर्थ के साथ उसका संबंध होता है फिर यही संकेत तत्व है और भास्करी में एक बहुत आश्चर्यजनक वस्तु है इसमें वो कहते हैं कि इस तरह से अगर हम माने तो सारी भाषाएं एक रूप ही हैं तो एक तरह से वो शायद यूनिवर्सल लैंग्वेज लैंग्वेज जो जाति है उसकी बात करना चाह रहे हैं जिसमें वैसे न तो कोप शब्द कु नियतो वर्तते तत्व ही अर्थात ऐसा होने पर सर्वा भाषा एक रूपा भविंगी सारी भाषाएं एक रूप हो जाएंगी तो ध्यातव्य है कि शब्द के की वाचन प्रक्रिया के में बाते करनों की में जिसमें सभी शब्द अर्थ अर्थात वाचकता एवं वाच्यता शक्तियां मयूरांड रस वोर के अंडे में सारी चित्र विचित्र चीजें वहां उपस्थित होती है अक्रम रूप में उसी तरह से शब्द तत्त्वं बामे ध्वनि अर्थो बिम्बोटो रं कर प्रकाशित जिससे अर्थ का जहां तक मैंने पुरा, पुरा मतलब सामने, उसके सामने कोई पिंड आ बारे में तब तक उसको दो तरह का परामर्श हो सकता है या तो यंचित जब वो मानेगा ये कुछ है इदम किंचित इस रूप में तो उसको जो मध्यम परामर्श के रूप में कहते हैं वो विच्छिन्न परामर्शको कते अहमात्मक न विच्छिन्न सो ये, कुछ है। या वो ये भी कह रहे है कि के अहमात्मके परामर्श पश्यामि हा अहम् इदम् पश्यामि इ अहमात्मक विमर्श भी हो सकता, सकता अभिनेके शब्द प्रयुक्त शब्द नही सु विज्ञान है वो उसका अपना स्वरूप है उसका अंतर भाषा तत्व है जिसको वैयाकरण कहेंगे और बाद में हम एक शब्द को सुनता है कि कोई कहता है कि ये गाय है या बैल है बली वर्द है बैल है तो बैल शब्द सुन करके वो शब्द को इंटरनलाइज करता है तो वो कहते हैं कि भाषा तत्व उसका अपना स्वरूप है और उसमें वो उसके बैकग्राउंड पर तत्पृष्ठ उसके बैकग्राउंड पे वो शब्द जो है यानी एक तरह से शब्द उसको आ, अपने रंग में रंग रहा है आते हैं फिर। जी। तो बाद में आते ना जो लेबल वो, वो लेकिन वो लैंग्वेज प्रिंसिपल जो है वो उसके भीत है और फिर अर्थ जो अर्थ के साथ संबंध करता है उसके बाद गौरह का अर्थ वो शुक्ल लेता है गौर का अर्थ गौरव का मतलब सफेद या गौ का बैल लेता है गौ का मतलब बलिवर्ग लिया है लोग पढ़ेंगे भी आगे व्याकरण के अंशों को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे यह ये सातवें आहुनिक का पहला पहली कारिका है जिसमें प्रतिभा के स्वरूप को बताया गया है यह तो या चीस प्रतिभा तत्क पदार्थ क्रमरूशिता रूषिता अक्रमान प्रमाता समहेश्वर इसमें मैं दर्शन संबंधी कोई भी विवाद न करके सीधे व्याकरण पर ही आ रहा हूं गलतियों की गुंजा नहीं नहीं ठीक संभवतः सप्तमि का उपक्रम इसलिए किया गया है ताकि सिद्ध किया जाए कि, किया जा सके किस मृत्यादस्त शक्तियों का आश्रय एकमात्र तत्व है बिल्कुल इस कार्यक्रम यह बताया गया है की सभी प्रतीतियों का एकमात्र आश्रय प्रतिभात्मक महेश्वर ही है जो बहिस्तया विभिन्न पदार्थों के रूप में क्रम से क्रमपूर्वक अवच्छिन्न होता हुआ वस्तुतः अंतस्तया अक्रम अन चिदात्मक है अभिनव वाक्यों के ज्ञान की प्रक्रिया को बताने वाले ज्ञान की प्रक्रिया को बताने वाले वाक्यों के व्याकरणिक संरचना पर वैशिष्ट को समझाते हुए बताते हैं कि आत्मभिन्नतया भिन्नतया होती हुई भी जो जो शक्तियां हैं उनका आश्रय एक ही है इसमें सबसे पहले वो वे प्रतिभात घट का घट मुझको नहीं घट भाषित हो रहा है इस इस वाक्य वाक्य का का का ले रहे हैं हैं। और इस का दोतन करने वाले वाक्य का देते हैं। उनका कहना है कि उपरियुक्त वाक्य में ज्ञान का विषय घट होने के कारण ऐसा लगता है कि प्रतिभा विषय से उपश्लिष्ट है घट जो है वो भाषित हो रहा है इसमें जो अवभाष है उसका विषय घट हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि घट स्वयं भाषित हो रहा है लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है क्योंकि अगर वस्तुता ऐसा हो जाए तो प्रकाश का सिद्धांत जो है शैव दार्शनिकों का वो खंडित हो सकता है इसलिए वो सिद्ध करना चाहेंगे कि वस्तुतः घट जो है वो प्रतिभा क्रिया का करता तो लग रहा है लेकिन वस्तुता उसका करता नहीं है ऐसा लग सकता है कि उसमें ती के साथ तीन के साथ सामानाधिकरण भी है और वो कर्तवक्ष में करता है लेकिन वह करता नहीं है और किस तरह से वह करता नहीं है ज्ञान क्रिया का इसको वो समझा रहे हैं व्याकरण का उपयोग करके समझा रहे हैं परंतु इतने मात्र से अर्थात ज्ञान का विषय घट हो रहा है इतने मात्र से हमको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ज्ञान का कर्ता भी घट ही है ज्ञान का विषय वह ज्ञान विषय का अपना स्वयं स्वरूप है यानी प्रमाता का अपना स्वरूप है क्योंकि वस्तुतः वह भी प्रमाता का संवेदन रूप कर्म ही है जो घट को विषय बना रहा है इसमें कारण बताते हुए अभिनव कहते हैं कि घट प्रतिभाविक तात्पर्य क्या है इसका वास्तविक तात्पर्य है घट माम प्रतिभाति प्रतिभा का मतलब है कि केवल भाषित होना नहीं प्रतिभाति का मतलब है किसी के प्रतिभाषित होना किसी को लगना किसी के प्रति प्रकाशित होना अब वो कह रहे है कि यह प्रति जो है वही बता रहा है कि भात क्रिया जो है वह घट के प्रति नहीं हो रही है किसी अन्य के प्रति हो रही है प्रमाता ही घट संबंधी भान क्रिया का आश्रय है प्रमाता घट संबंधी अच्छा तो फिर प्रश्न उठता है फिर घटप्रतिभा क्यों हम कह रहे हैं तो इसका उत्तर दिया है कि प्रमाता को अर्थिता है मतलब उसको आवश्यकता है घट की और इसलिए वो घट को पुरस्कृत कर रहा है घट को आगे कर रहा है और प्रधानतया चाहता है कि वो उस तरह से भाषित हो इसलिए वो भाष उसमें भी उसके स्वतंत्र उसकी स्वतंत्रता ही कारण है कि वो सामानाधिकरण ने उसका टीम के साथ हो यानी प्रतिभा के साथ हो क्रिया के साथ हो प्रमाता घट संबंधी अपनी अर्थिता के कारण घट को जानने में यत्न करता है तभी वह घट संबंधी चर्चा भी कर पाता है अगर कोई उसके उससे घड़ी के बारे में पूछता है तो वह घट प्रतिभा कहता है अगर फिर कोई पूछे कि कम प्रति कम प्रतिभाति किसको किसको किसके प्रतिभासित हो रहा है तो वह बताएगा कि घटो माम प्रतिभा मुझे मेरे प्रति घट जो है वो भासित हो रहा है तो यहां यह प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि यदि घट संवेदन क्रिया का करता नहीं है तो उसमें कर्तृत्व सूचक तिंग वाच्यता क्यों है इसे लग रहा है कि वो तीन के साथ में है उसका और आ, वो करता है साथ ही अस्मत अहम जो अस्मत का रूप है माम वो तो आ गया द्वितीया में तो वो लग रहा है कि द्वितीया से अभी होने के नाते वो मुख्य नहीं है तो कर्त अस्मत पदवाच परम प्रमाता अगर उसका अनुभविता है जैसा कि शयो दार्शनिक कह रहे हैं तो प्रथमा उसी में होनी चाहिए थी ना कि घट में इसके उत्तर में भास्कर कंठ का मंतव्य है कि वाक्य की आर्थिक जो है यह जो डीप स्ट्रक्चर है सर्फेस स्ट्रक्चर को सिर्फ ऐसा लग रहा है केवल सतही तौर पर ऐसा लग रहा है कि घट जो है वो करता है और अस्मत जो है वो अप्रमुख है अप्रधान है गौण है वस्तुत उसका वास्तविक अर्थ यही है कि जो भाषण क्रिया है उसकी कर्त्रिता स्वयं प्रमाता में ही है अस्मत में ही है माम में ही है इसमें प्रमाण है क्या कि भाधातु भाषित होने के अर्थ में जो भाधातु है उसमें लगाया हुआ प्रति उपसर्ग तो जो प्रति उपसर्ग है उसके प्रयोग से धातु का अर्थ धातु का अर्थ भाषित होने से परिवर्तित होकर के प्रतिभाषित होना हो गया और इसलिए हम यहां कर्म प्रवचनीय नहीं मान सकते हमें यहां उपसर्ग मानना होगा उसको क्योंकि अगर कर्म प्रवचनीय होगा आगे उसकी चर्चा आएगी कर्म प्रवचनीय होने से क्या होता है उपसर्ग होने से क्या होता है उपसर्ग धातु के साथ लगता है प्रातः उपसर्ग क्रिया योगी क्रिया के साथ लगने के बाद ही जो अव्यय है इत्यादि उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है अन्यथा उनकी उपसर्ग संज्ञा ही नहीं होती तो धातु के साथ लगे तो धातु के साथ लगने के कारण उसके अर्थ में वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं द्योतन कर रहे हैं वाचन कर रहे हैं तो यह परिवर्तित होकर के प्रतिभाषित हो गया यह प्रति उपसर्ग घट का भान क्रिया के प्रति यानी भाषण क्रिया के प्रति कर्तृत्व को नहीं रहने देता इसका मतलब है कि वह भासित किसी दूसरे के प्रति हो रहा है घट स्वयं अपने प्रतिभाषित नहीं हो रहा है तथा सिद्ध करता है कि इसकी योग्यता केवल प्रमाता में ही है प्रति उपसर्ग ज्ञान की प्रमात्रता को सूचित करता है मतलब वो ज्ञान जो है प्रमाता में जा करके ब्रूढ़ित हो रहा है डूब रहा है सूचित करता है जिससे उसकी बाह्य रूपता अनुपन्न होती है तथा विषयकर्तृकता भी निरसित होती है मतलब घट उस क्रिया का करता है वो उसका निराश होता है शैव सिद्धांत का व्याकरण से भी उपोदलन होता है समर्थन व्याकरण भी इस चीज का करता है कैसे है कि यहां प्रति है, कर्म प्रवचनीय नहीं कर्म प्रवचनीय नहीं है इसमें क्या प्रमाण है तो इसमें प्रमाण यह है कि माम में जो द्वितीय हुई है वह कर्म प्रवचनीय के कारण नहीं हुई है अगर कर्म प्रवचनीय के कारण हुई होती तो कात्यायन को एक स्वतंत्र वार्तिक नहीं बनाना पड़ा होता कात्यायन ने प्रति के योग में जिसको चीज दिखाई पड़ रही है या मालूम पड़ रही है कार्य हो रहा है उसको उसमें द्वितीया का विधान करते हैं अभिता परिता समया निकषा हा प्रति योगी तो अगर ये कर्म प्रवचनीय होता तो कर्म प्रवचनीय जिससे युक्त होता है उसमें स्वाभाविक रूप से द्वितीय होती है णिनी का सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय तो सूत्र के रहने पर वार्तिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती और पाणिनि ने कई बार प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी की है तो इसका मतलब प्रति दो प्रकार का है कर्म प्रवचनीय भी है और उपसर्ग भी है तो हम कैसे जानेंगे कि कहा कर्म प्रवचनीय है कहा उपसर्ग है हम उसके उसके जो सीमेंटिक फंक्शन है उसके द्वारा देखेंगे अगर वो धातु के साथ लगा हुआ है और धातु के अर्थ में मॉडिफिकेशन कर रहा है तब तो वो उपसर्ग है अन्यथा अगर केवल संबंध मात्र का द्योतन कर रहा है तो वो कर्म है वो उपसर्ग नहीं है यहाँ वो कर्म प्रवचनीय है इसलिए भासित का, भाति का अर्थ प्रतिभा प्रतिभा का अर्थ जो है वो भाषण मात्र न होकर के किसी के प्रतिभाषण होता है और जिसके प्रतिभाषण होता है, वो है कर्म प्रवचनीय है अभी तो नहीं आपने पहले यह कहा था कि यहाँ पर हमें उपसर्ग मानना होगा प्रतिब कर्म प्रवचनीय नहीं आ, हाँ तो शायद अभी गलत करता है उपसर्ग जो है ये उपसर्ग है कर्म प्रवचनीय नहीं है क्योंकि है। यही आ, है। क्योंकि प्रतिभा में जो अर्थ का मोडिफिकेशन हो रहा है वो प्रति के कारण ही हो रहा है अगर वो कर्म प्रवचनीय होता तो ऐसा नहीं हो सकता तो आ, अगर ऐसा होता तो प्रतिभा धातु के अर्थ को विशेषित नहीं कर पाता क्योंकि कर्म प्रवचनीय धातु से सीधे संबद्ध नहीं होने के कारण अः उसे परिवर्तित नहीं कर सकते कर्म केवल कुछ संबंध विशेषों का भेदक मात्र होता है यदि प्रति यहां कर्म होता तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से ही द्वितीय विभक्ति हो गई होती और उसकी सिद्धि के लिए कात्यायन को वार्तिक का निर्माण नहीं करना पड़ा होता सिद्धांत कौदी के टीकाकार जो तत्वबोधिनीकार ज्ञानेन्द्र सरस्वती है इस बात को कहते हैं एशब, क्रिया विशेषकत्वाद उपसर्ग उनके पास दूसरा उदाहरण है वैयाकरणों का बुभुषित प्रतिभा को कोई भी दिखाई, नहीं। दिखाई नहीं पड़ती नहीं। तो वो कहते हैं है, क्रिया विशेषकत्वाद उपसर्ग न तो कर्म प्रवचनीय तेनात्र कर्म प्रवचनीय युक्त न संख्या इसमें द्वितीय की गतार्थता सूत्र से नहीं माननी चाहिए वार्तिक ही है तो उस वार्तिक के प्रसंग में यह है वार्तिक क्या है लास्ट जो शब्द है. तो अच्छा, एक चीज और है द्वितीया की प्राप्ति कराई जा रही है इसका मतलब यह है कि द्वितीय वहां नहीं होनी थी सामान्य रूप से विशेष रूप से प्राप्ति कराई जा रही थी द्वितीय अगर नहीं हो रही थी तो क्या क्या चाहिए क्या होना चाहिए था तो वो कहते हैं बुभुक्षित न प्रतिभा किंचित ऐसा हो जाता अगर यहां द्वितीय वहां षष्ठी सं, संबंध सामान्य में आती और संबंध सामान्य वाली षष्ठी जो है वो कर्ता में भी हो सकती है तो घट माम प्रतिभात वस्तुतः अपने सर्फेस दीप स्ट्रक्चर में वो घट घट मम है नहीं, नहीं। और मम जो है उसके कर्तृत्व में नितान्त असंभाव्यता नहीं है मतलब मम जो है जैसे सताम गतम जो है उसमें सताम में जो षष्ठी है वो कर्ता में ष्ठी है संबंध सामान्य में जो षी है वो किसी भी जनरली तो षठी कारक में नहीं आता लेकिन विशेष अर्थों की हो संबंध सामान्य की विवक्षा हो तो वो सारे अर्थों को बता सकता है इसलिए महाभाष्यकार कहते हैं एक शतम षष्ठ्यर्था ष्ठी के तो सैकड़ों अर्थ है तो कर्ता भी उसमें अर्थ है तो घट माम प्रतिभा घट मम प्रतिभात तो मम जो है वो आ, यहां कर्तृत्व हम इस तरह से भी उसकी संभावना कर सकते हैं तो की की स्वाभाविक जो है वो की है इसके और करता है। अब संभवतः अंतिम बात हो जाएगी तमेव भांतम अनुभाव तस्विन तो उन्होंने घटम घट प्रतिभा लौकिक उदाहरण लिया फिर श्रुति का उदाहरण ले रहे हैं वेद में कहा गया है कि उसी के भाषित उस, उस, भाषित होते हुए उस परम प्रमाता जैसे में इसका अर्थ ले रहे हैं उस परम प्रमाता के को ही उपलक्षित करके सारी वस्तुएं प्रतिभासित हो रही है तो यहां अनु जो है वो उपसर्ग नहीं है यहां अनु जो है वो कर्म प्रवचनीय है और उस कर्म प्रवचनीय के कारण कौन सा विशेष अर्थ आ रहा है ये हमें देखना हैचार्य ने किस तरह से किया है तो कठोर की यह श्रुति है तमेव भ अनुभात सर्वम भासा इधम विभाती इसका अर्थ किया है शैव दर्शन की उसी स्व के होने के कारण अहमात्मत निरंतर स्फुरित होते हुए परप्रमाता द्वारा सारी वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं। इस वाक्य की व्याख्या करते हुए अभिनव सबसे पहले तो दो चीजें इसमें है एक तो भानतम जो है उसके द्वारा उन्होंने एक विशेष शर्त लिया है जो परमेश्वर का महेश्वर का विमृशत्व है उसका नित्य धर्म उसका स्वरूपाधायक धर्म जो है आ, विमर्श है उसको वो बता रहे हैं परमेश्वर भान्त के लिए भान्तम कहा है महेश्वर के लिए तम भान्तम और भानतम जो है वो भाध धातु से शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है तो शत्रु प्रत्यय जो है वो लट के स्थान पर आता है और लट जो है वर्तमान काल में आता है तो और वर्तमान काल क्या होता है प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम वर्तमानत्व जो शुरू तो हो गया है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है यानी निरंतर वर्तमान है निरंतर चल रहा है तो भाधातु जो भाषण को बताता है वो गत जो भाषण क्रिया है वो क्रिया निरंतर वर्तमान है उसका कोई जतिरेक उदाहरण नहीं हो सकता कि वो नहीं क्रिया नहीं चल रही तो भास्करी में इन्होंने लेकिन ये कि इसको यहां देने की जरूरत क्या थी प्रति के साथ भानतम की? नहीं, नहीं मेरा मतलब जब इसकी बात कर रहे हैं प्रतिभा की व्याख्या कर रहे हैं और उसका प्रमाण में प्रमाण ले आए तो आ, आ, प्रति के बाद ये लाए यहाँ पर अनु को अनुकर्म प्रवचनी है और दिखाओ वहा उपसर्ग को रहे तो अगर उपसर्ग के ही प्राथम्य को हमको दिखाना है तो फिर यहाँ पर कर्म प्रवचनी को लाने की जरूरत ही क्या थी हाँ वस्तुता वो कर्म प्रवचनी या उपसर्ग के प्राथम्य को नहीं बताना चाह रहे हैं वो बताना ये चाह रहे हैं कि जो परम प्रमाता है वो प्रकाशिक्व को सिद्ध करना चाह रहे हैं और वहां ये यहाँ दूसरे उदाहरण में शुद्ध के उदाहरण में ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि सर्वल के, है। के साथ भी भांति है और उसके परम प्रमाता के साथ भी भांति है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों में भाषण क्रिया का कर्तृत्व है वो कहना ये चाह रहे हैं इसके द्वारा कि सर्व, सर्वगत भाषण क्रिया जो है वो तदगत नहीं है वो परमेश्वरगत ही है और वो अनु से पता चल रही है बात आज समझ में आया तो भाधातु में शत्रु प्रत्यय शत्रु प्रत्यय का मतलब है वर्तमान कालीन एक करते है एवर शाइनिंग जिसका अनुवाद वो पांडे जी ने किया है भाध धातु में शत्रु प्रत्यय को लक्षित करते हुए अभिनय बताते हैं अभिनव बताते हैं कि इस शब्द का तात्पर्य है वह महेश्वर जो निरंतर स्फुरशील है ध्यातव्य है कि भानतम में भाधातु में शत्रु प्रत्यय का योग हुआ है जो लट के स्थान पर आदिष्ट होता है जो जो अर्थ लट का है, जो अर्थ का है वही अर्थ गच्छन का है तो लठ प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है उसी उस क्रिया को वर्तमान काल में प्रारंभ जाता है जो? एक, एक सेकेंड ये कह रहे हैं क्षमा कीजिएगा अभी आप चीजें नहीं बिल्कुल हम आपसे पूछ रहे हैं इसलिए दे, देखिये यहाँ पर भाषण को नहीं बता रहे हैं वेदेदात्मक और ये हो ये है। भाव हो रहा है। जो की वो उपसर्ग से व्योत कर रहे हैं तो ये बता रहे है कि विषय के प्रति विषय में कर्तव्य नहीं है बस कर्तव्य हमारे में है तो ये जो संबंध व्योतित कर रहे हो उसको बताने के लिए उसको उन्होंने तो एक मुझे लगा कि दोनों अर्थ प्रमात्र लगनत्वार। प्रमात्र यहां लग्न अग्रे तु वेदक लग्न वेदक लग्न यदि वेदक लग्न है तो अभी अभी आप पहले एक, एक सेकंड हम कर कर तो तो तो आप चर्चा कर लेते हैं, हैं, ये वेदक वेदक हुआ, की बात भी, भी, भी।, <laughs> <laughs> आप, आप भी बताइएगा क्योंकि ये मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस पॉइंट को लेके मैं पढ़ा जरूर देता हूँ लेकिन मैंने इसीलिए पूछा अच्छा मुझे लग रहा है कि ये जो वाक्य है दोनों वाक्यों की संरचना में अंतर है जी ये यही बत, एक तो आ, सिर्फ ये बता रहा है घट प्रतिभा माम प्रतिभा की नहीं घट प्रतिभा और दूसरी जगह जो है वो दोनों का प्रतिभाषण हो रहा है तो वहाँ जो है वो प्रति अगर उपसर्ग नहीं होता तो माम आता ही नहीं माम उसको खींच के ला रहे हैं वहाँ है प्रतिभा की यहां पर है सर्वं अनुभाति अनुभाव भान्तम ये भी तो है लेकिन वाक्य जो है सर्वम भाति मैं ये करूँ सर्वम भाती यहाँ जैसे वहाँ घटक प्रतिभा तो वाक्य वहाँ भी कर किया है यहाँ पे ठीक है ठीक है, थीक है अच्छा अनु यहाँ उपसर्ग क्यों नहीं है ये प्रश्न है, है नहीं मेरे बिल्कुल मुझे लगा ये कर्म प्रवेश को जो लाए है तो यहाँ पर उन्होंने उपसर्ग के बारे में कोई बात कही नहीं प्रतिभा में, में चास्ती माम प्रतिभा जो प्रमात्र लग्न तो ये जो बात कही गई तो प्रमात्र लग्न हो गयी अच्छा लेकिन वाक्य की रचना वही है प्रतिभाती घट है और वहाँ पर सर्वम भाती तो वाक्य रचना में तो नहीं आया ये जरूर है अब जो की पोजीशन थी तो ने माम अच्छा उसकी अनु हो गया तमेव हो गया तो जी अच्छा अब वो चीज वहां पर वो उससे सिद्ध कर रहे हैं उपसर्ग से जी तो कर तो मेरा मतलब एक विरुद्ध अब आप उत्तर दीजिए आप उत्तर दीजिए जो उत्तर उत्तराभास है वो भी उनका सारा ध्यान जो है वो इस बात पर है की अवभाष जो है वो मध्यतया परामृष्ट होने वाली वस्तुओं का, का की क्रिया न हो करके वो वहाँ शिफ्ट की जा सके एक जगह उस चीज को, को उपसर्ग मान करके उन्हें इसलिए करना पड़ रहा है कि वहाँ परम प्रमात्र जो है वो शब्दता कथित नहीं है यहाँ चूंकि शब्दता कथित है इसलिए वहाँ अनुके इस अर्थ को मानने की आवश्यकता नहीं है यहाँ तो ये इसका काउंटर पार्ट यहाँ है मैं, मैं, वो भान तो उसका अध्याहार करने की आवश्यकता नहीं है अब मैं प्रश्न बता दें आपको ताकि उसको आप समझ सकें उत्तर को ये यहाँ पर प्रतिभा शब्द की व्याख्या हो रही है आगे पढ़ेंगे आपको मीरा जी पढ़ाएंगे दो दिन बाद रोजे कार्य का कार नहीं समझ, समझ में आया अभी इसके <laughs> <laughs> लिए तो फिर आप बैठी <laughs> देखिए हम तो देखिए जो हमें नहीं समझ आया उसके लिए हम आपके पास आए हैं अच्छा तो वह ये प्रतिभा की व्याख्या कर रहे हैं प्रतिभा में दो चीजें हैं प्रति प्रतिपूर्वक भा भा माने प्रकाशित होना और प्रति उपर्ग हुआ तो अब यहां पर उसके लिए समझाया उन्होंने प्रतिभाति घटा अब जब ये कहते हैं ये शब्द प्रतिभाति घटा है तो घड़ा तो अब सबसे बड़ी चीज है कि अगर वाक्य रचना की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कर्ता और कर्म हम आपको बार बार कहते हैं करता देखिए क्रिया देखिए तो इसका अर्थ हुआ कि घड़ा प्रकाशित हो रहा है अब ये कहते हैं कि घड़ा प्रकाशित होने का अर्थ ये उपसर्ग है उसके कारण प्रती के उपसर्ग के उससे शक्ति से यह घड़े का अर्थ यह है कि घड़ा भाती का प्रतिभा अर्थ यह हुआ कि इसमें जो प्रति है वो ये बता रहा है कि घटा स्वतः न भाती अपितु माम प्रतिभा वो घड़ा अपने आप भाषित नहीं हो रहा है वो घड़ा, घड़ा मेरे मुझ, मे, मुझको भाषित हो रहा है तो अब ये मुझको जो ये आ गया तो देखिये जिसको भाषित हो रहा है यानी मुझको प्रतिभाषित हो रहा है तो प्रति एक तरीके से देखा जाए तो वो जो क्रिया थी वो ट्रांसपोज हो गई हमारे अंदर मेरे मेरी में आ गई तो माम प्रति मेरे प्रति तो परमात्र लग्न हो गई क्रिया ये उपसर्ग के बल से आया उसके बाद यहां पर इमीजिएटली दृष्टान दिया उपनिषद का मुंडक उपनिषद की उक्ति है कई जगह पाई जाती है युक्ति मुंडक में भी कठन भी सब जगह पाई जाती है तीनों जगह पाई जाती है तो अब यह जो युक्ति है तो तमेव भांतम अनुभावम यह हम लोग सब लोग कहीं कहीं के पढ़ा है अब इसमें जो दिखे जहां शब्द तमेव भांतम अनुभावम तो अनुभा सर्वम जो है इसमें तमेव भांतम में अनुआया अब उस दिखे इस अनुभा में हम यह माने कि अनु के साथ हम भाती के साथ भी जोड़ सकते हैं अगर हम भाती के साथ जोड़ेंगे तो उपसर्ग हो जाएगा और अगर हम इस अनु को भानतम के साथ जोड़ेंगे तो कर्म प्रवचनी हो जाएगा ये टेक्निक कर्म प्रवचनी तो अब सवाल यह है कि मैं ज्यादा मोटे मोटे हम समझाते कर्म प्रवचनी का अर्थ में लेता हूँ कि जो कर्म जो क्रिया है उसके उसके किस प्रकार से वो क्रिया व्यापार कर रही किस प्रकार से वो क्रिया वहां पर है इसको बताने के लिए तो करते हैं, अच्छा, अब हो कि कि आप सही कर मैं, हूं, मैं कर। मेरे मुझे नहीं आती। तो मेरे में आती, मेरे मन ये आया, कि यहां पर जो वाक्य रचना है, वो वाक्य रचना है सर्वा भाति जब भाति है, वैसे सर्वा प्रति घट भाति वैसे सर्वा ज अनु कर्म प्रवशनी उत्पल अभिनव गुप्त कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं यहां पर प्रति उपसर्ग है तो जब प्रति उपसर्ग से एक अर्थ दूसरा भाषित हो रहा है और यहां पर अनु से दूसरा अर्थ भाषित हो रहा है तो उस दृष्टि उसको लाने की जरूरत क्या तो आपने बहुत अच्छे नहीं समझाया मेरी समझ में आ गई बात की आपने कहा कि दो, दो स्थितियां हैं एक में घटक प्रतिभा में घटक प्रतिभा असली अर्थ है घट माम और चूकी यहाँ पर सर्वम भाती मेरे प्रतिभा नहीं हो रहा है वहां पर जो भाषित हो रहा है उसी के प्रकाश लेकर के सारी चीजें भासित हो रही है तो इसलिए ये दिखाना चाहते हैं कि दोनों स्थितियां अलग हैं और हम उस प्रति को कर्म प्रविचिति की तरह से कन्फ्यूज न करें यही तो मैं समझा ये गलत समझाऊंगा पहले वाले को हम प्रति के साथ कन्फ्यूज न करें हाँ प्रति के साथ कंफ्यूज न करें यही पहले वाले को हम प्रति के साथ कन्फ्यूज न करें ये, तो आपने मेरी शंका का उत्तर दिया कर्म प्रवचनीय के साथ जी प्रवचनीय के साथ कर्म प्रवचनी के साथ कंफ्यूज कर न करें आप समय भानतम अनुभा को दृष्टान्त बना करके अनु यदि कर्म प्रवचनीय है तो वहां पर प्रति को आप कर्म प्रवचनी न मान ले तो अब मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका क्योंकि ये चीज मेरी बात पहली बार समझ में आई तो मैं पढ़ता भी हूँ पढ़ाता मैंने तो इसलिए व्याकरण ना आने देखिये व्याकरण न आने का ये नुकसान होता है तो, so, hmm. में महेश्वरा इति कथयति अन्ततस्तु सः एवमेव कथयन् प्रतिभाति इति पृच्छन्तु एषा है हि इस् नाट् कन्सिडरिङ्ग् फी हि इस्डरचन्माता यदि कृते किञ्चित् पृच्छति तदा निष्प्रति भविष्यामि तो भास्कर जो शत्र प्रत्यय जिस पर हम थे भास्कर कंठ बड़ी इंपॉर्टेंट बात जोड़ते हैं वो कहते हैं कि भांतम कहा है ताकि उसको विमर्शात्मक माना जा सके, नहीं तो भातम कह सकते थे यानी तौ प्रत्यय से युक्त मान सकते थे शत्रु प्रत्यय से मानने विमृशत्वना जो अंतिम कारिका में कहा है वो विमर्शात्मक विमृषत्व है, है यानी वो विमृषन है निरंतर उसमें भी विमर्शन में शक्त लगाया उन्होंने तो दूसरी बात जिस महत्वपूर्ण बात की और अभिनव संकेत करते हैं वह है उपरयुक्त वाक्य में लगा हुआ कर्म प्रवचनीय अनु यह अनु विमर्शात्मक महेश्वर तथा जागतिक प्रकाशनों के बीच वेद्येदक संबंध को बताने के लिए आया हुआ है अनु का संबंध जो है कर्म प्रवचिनी का संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है लेकिन जो दूसरी चीज है उसके साथ भी वो उस तरह से संबंध नहीं होता है उन दोनों के बीच में जो संबंध, संबंध है संबंध का द्योतन मात्र करता, करता है वो वाचन भी नहीं करता तो वो संबंध क्या है वो संबंध किन किनके बीच में है तो सबसे पहले तो ये है विमर्शात्मक महेश्वर और जागतिक प्रकाशन दो तरह के प्रकाशन है जैसे सूर्य प्रकाशित कर रहा है और वस्तुएं प्रकाशित हो रही है तो सूर्य और वस्तुओं के बीच में जैसे जैसे व्याकरण में बहुत सुंदर उदाहरण हैमकी कोई पूछा अगर किसी ने तो वृक्ष जहाँ है वहां चमक रही है तो वहां वस्तुता उसका वा, वास्तविक संबंध नहीं है वृक्ष और उसका केवल लक्ष्य लक्षक भाव संबंध है उसी और चमकी बिजली ये कहना चाह तो वेदक संबंध है इन दोनों में संबंध को बताने के लिए आया हुआ है महेश्वर जानने वाला है जबकि इतर प्रकाश जानने जाने वाली वस्तुएं हैं। इस बात को समझने के लिए ध्यान देना होगा कि अनु यहां उपसर्ग न होकर कर्म प्रवचनीय है कर्म प्रवचनीय का संबंध क्रिया के साथ नहीं होता यह बात ऊपर आ चुकी है अतः वे उपसर्ग की तरह क्रिया के द्योतक नहीं होते आ, कर्म प्रोक्तवंता ही थी कर्म प्रवचनी जिन्होंने जो क्रिया को कह चुके हैं तो दत्तों को, दत्तों कहते हैं संप्रति क्रिया न दोतयंती इत्यर्थ फिलहाल क्रिया को नहीं कह रहे हैं वो कभी कह चुके होंगे और कब कह चुके इसके बारे में नहीं फिलहाल नहीं कह रहे कर्म प्रवचनी के संबंध में भरतहर की एक बहुत प्रसिद्ध कार्य है कि वो करते क्या है क्रिया या द्योतो नायतक नहीं होते संबंध के वाचक नहीं होते नापिकेपी किसी क्रियांतर का आक्षेप नहीं करते वे केवल जो करते हैं वो संबंध से तो वो दोनों में जो संबंध है केवल संबंध संबंध का द्योतन मात्र करते हैं वो भी वाचन केवल संबंध तो इसलिए जब हमें पता करना होता है कि कौन, कौन कर्म तो उसको लगा करके और देखते हैं कि समास हुआ है कि नहीं हुआ है अगर समास हुआ है तो वो उपसर्ग है अन्यथा वो कर्म प्रवचनीय है और समास के नाते जो समास का स्वर आ रहा है वेद में वो देख सकते हैं समास के द्वारा प्रायोजित जितनी अन्य क्रियाएं हैं अगर हो रही है तो उपसर्ग है, निता, उपसर्ग नहीं है। इसलिए एक शिरोखा में हम नहीं लिखते हैं, हैं। उदाहरण है, है। भूयते का वही अर्थ नहीं है जो अनुभूयते का है आ, वैसे आ, वह किसी क्रिया पद का आक्षेप भी नहीं करता है वह तो क्रियावाचक पद तथा तत्संब संज्ञा पद के मध्य केवल जो संबंध है संबंध है उसको बताता है यह संबंध तद गधी तदगत भान संबंधी यानी जो महेश्वरगत भान है वो संबंधी है और सर्वगत भान जो है यानी सर्वम भाति इन दोनों के बीच जो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है और ये लक्ष्य लक्षण भाव संबंध जो है जो भानतम में लगी द्वितीया के द्वारा बताया जा रहा है ये संबंध एक्चुअली बताया जा रहा है यानी संबंध का वाचन तो द्वितीय कर रही है और द्योतन मात्र इसके द्वारा हो रहा है इस संबंध का स्वरूप है और इसका स्वरूप हैत्पर्य है क्या हुआ तमेव महानतम अनुभाव को स, जो संपूर्ण ज्ञामान सृष्टि है ज्ञान का विषय बनती हुई सृष्टि है महेश्वर उसको अपने ज्ञान का विषय बना रहा है परम प्रमाता के ज्ञान के विषय बनने के कारण ही जगत के आपेक्षिक प्रकाशक अथवा नितांत अप्रकाश उपादान प्रकाशित हो रहे हैं उपरयुक्त जो श्रुति है उसका वास्तविक तात्पर्य यही है और भाष्यमान वस्तुओं के साथ अविभाषक का यह संबंध बताया बनाया गया है महेश्वर की स्वातंत्र के कारण प्रायोजित निर्माण क्रिया के द्वारा जो है वो ये संबंध निश्चित किया गया है तो अब ये समाप्त हो गया एक और था था, जिसमें छोटी सी बात है जो प्रकारांतर से आगी गई है तो मैं उसको नहीं बढ़ाऊंगा अंतिम वाक्य पढ़ करके मैं इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिनव व्याकरण के प्रक्रिया एवं दर्शन सभी रूपों का उपयोग अपने विवेच विवेचियों के विवेच्य विषयों के व्याख्यान में अत्यंत दक्षता से करते हैं फिर भी ध्यातव्य है कि व्याकरण आदि विभिन्न शास्त्रों का उपयोग करते हुए भी गौण मानते हैं तथा प्रत्यभिज्ञा शास्त्र को इनके परम उपकार के रूप में वर्णित करते हैं मतलब व्याकरण इनका उपकार नहीं कर रहा है उनके अनुसार प्रत्यभिज्ञा ही वास्त, वास्तुतः उपकार कर सकती है वो कैसे कर सकती है कि जैसे भिन्न भिन्न शास्त्र जो है वो जलाशय इत्यादि के में स्थित जल है या समुद्र में स्थित जो जल है वो भी हो सकता है उसको संपूर्ण पृथ्वी पर अः प्रसारित करने का कार्य जो है वो सूर्य ही कर सकता है अपने किरणों के द्वारा उनको लेकर पूरे बादल के द्वारा वर्षा कर सकता है तो वाक्य प्रमाण पद तत्व सदा गर्था स्वात्मोपयोग वो अपना भी उपयोग तभी कर सकते हैं जब वो अः शास्त्र से संबद्ध हों तो सुशास्त्रात भौमान रसान जलमयान नच सस्य पुष्ट अगर तालाब में जल हो और जो खेत में फसल सूख रही हो तो तालाब का जल जा करके फसल को सींच नहीं सकता है यह सूरज ही है जो जल को लेकर के वहां कर सकता है तो व्याकरण इत्यादि भी अपने मूल वास्तविक कृत्य तभी कृतार्थ हो सकते हैं मुक्तवार कमे कमी योजय तुम अर्क सूर्य को छोड़ करके अन्य कोई इस कार्य में तो सब सबका संयोजन करने में वही कार्य सेवा धन्यवाद हमें लगता है आपके पास हमको बैठना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी चीजें जो है अगर मेरे पास मे भी तु बाकर कर्तव्य धन्यवाद देने का लेकिन अगर अग्रे प्रश्न ह बीचते जी का बहु बहु धन्यवाद कर्ता होडी सी आ सोषणी पढा पोषणी बाकि च बुला सकते थे। तो बार में सारी समे बहु से अंश है विशेष ज्ञानविषय ज्ञान विषय कापि चर्चा है बहु समृति प्रसङ्ग तो तो आपने जैसा मैंने कहा था, कि मेरी बात गलत नहीं थी, जिस तरीके से मे बा गीने जि ता र कुत्र च ये बा सी जा पी वोकाम प्रवचनी को क्रिया से जो दया शुद्ध बिना हुए कि बिना कहे होगे किले लेकि बहु अहं स तो ये, आ, तो दो, दो, दो आती है है जो पढता इस प्रकार दे अग्नवति प्रतिभाति कर्मप्रवचनी बनते में उद का अर्थ बता अन्तर परन्तु जाने लेकिन जब शब्द कैसे उस अर्थ को बता रहा है जब आप इस बात को जानते हैं तो आपके अर्थबोध का जो कहना चाहिए कि कुछ उसके अंदर उसकी भास्करता दूसरी होती है ये बात है तो इसलिए मैं मैं चाहता हूं कि इस दिशा में आप काम करें मैं और जब आपने ये बात कह है की प्रति बिना व्याकरण अधिका बहु बहु धन्यवाद बाले की बीचि वैयाकरणी जोरी चर्चा मुखे ला कि विवादास्पद प्रश्न इसलिए उठा दिया कि कुछ चर्चा हो इसका इस पर आपका क्या मत है वैयाकरण तो सबसे पहले तो अर्थ की चर्चा करते आ, की है क्यूँकी वैयाकरण वैया वैया का वैकरण का सिद्धांत ही ये है प्रमाण का हुआ यद शब्द आह तद अस्तम प्रमाण तो शब्द किसी चीज को किस रूप में कहता है इस दृष्टि से वो अर्थ का विचार करते हैं और अल्टीमेटली ये तो मान ही लिया उन्होंने शब्द सिद्धि तो बहुत तरह से हो सकती है यानी भवती शब्द में आप भव भौधा, भव धातु मानकर और तिप प्रत्यय भी लगा सकते हैं और भू धातु मानकर शप और तिप इस प्रकार का भी प्रयोग कर सकते है तरह तरह की प्रक्रिया है और हम देखते हैं बहुत सारे व्याकरणों में बहुत तरह से शब्द सिद्धि की गई अलग अलग व्याकरण लेकिन अर्थ पर वो चिंता नहीं करते अर्थ पर तो पाणी नहीं चिंता करते हैं, मैं देखता हूँ पतंजलि का पूरा महाभाष्य इसी पर है कि यहां पर ये जो बहुरी बहुरीही इसमें अन्य पदार्थता है तो ये किसको विशेषित करता है अन्य शब्द इत्यादि इन विषयों पर बहुत न्याय जो है वो किसका विशेषक है पूरे व्याकरण में अगर खाली सूत्र से सिद्धि करने की प्रक्रिया को छोड़ दें तो अर्थ पर ही विचार किया गया है आप बताइए हानी हैं। <laughs> जब मैंने ये कहा तो फिर आप, <laughs> तो फिर ध्यान आया आप बैठे हुए है क्योंकि चर्चित तब बैठी अर्चित बहु कि पर चतुर्वेदी बैठे हुहा शब्द अर्थ देगा जाता जाता नहीं हो अर्थ ध्या <laughs> <नीजी>, <laughs> मुझे वो ध्यान आया कालिदास का वाक्य दिव्या यह शरण थाने का तात्पर्य है, सर, है कि जिस, जिस प्रकार अर्थ को बिल्कुल अपना, अपना सेंट्रल प्वाइंट बनाता है वंग्याकरण उस तरह से अः अर्थ को अर्थ के अनुशासन में अपने आप को व्यापित नहीं करते है जैसे नाम ही है शब्दानुशासनम अथ शब्दानुशासनम शब्द के का जो साधु स्वरूप है पाणनीयम महत्व शब्द साधुत्व लक्षण तो शुरुआत में ही बात करते हैं ना गौरी तत्व कह शब्द कह शब्द तो वहां पर वो अर्थ की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि शब्द अर्थ के बिना शब्दार्थ तो इतना ज्यादा तो शब्द अर्थ वस्तुता एक ही तत्व है लेकिन उसके उस आयाम को शब्दात्मक जो साधु शब्द रूप है उस आयाम को वो ज्यादा अपने शास्त्र का विषय उसकी एक शायद खास वजह ये थी कि आपने जैसे कहा ना कि वाणिनी की भाषा आज भी हमारे तो समझ में आती है संस्कृत भाषा उसका जो आधार है वो आधारी का व्याकरण अगर लोग कहते हैं, बहु सारे लोगों मैंने जैसे बड़े विद्वान् जी बात थे, कि पाणिनि भाषा कुयमो मे बाधक अवरुद्ध वासुदेव अग्रवा जी ये कहते अग्र पाणिनीसार भाषाये आति गुकी लेकिन संस्कृत को हम आज भी बोलते हैं, समझते हैं, उसमें शास्त्र रचना लगातार होती रही है उसका कारण यही है की वो हमारे पाठ और इसी को देख कर पतंजलि की शब्द जो है उसकी शुद्धता को बनाए रखिए उनका ज्यादा जोर उस पर थी, था शब्द की शुद्धता पर वर्णा भाषा इतनी परिवर्तित हो चुकी होती अब तक की जैसे हमको प्राकृत जानने वाले अपने देश में बहुत कम हालांकि प्राकृत का भी व्याकरण बन गया अपभ्रंश है प्राकृत है और जो दूसरी पुरानी भाषाएं हैं उनको जानने वाले इतने नहीं है जितने संस्कृत को जानने वाले सही। तो उसका एक बड़ा कारण जो है वो पाणी कर जा तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अर्थ की चिंता नहीं करते अर्थ पहला बतलाता है, बला शब्द आहत प्रमाण शब्द उसको जिस रूप रूप में में कहता है, उस रूप में उसका करना, उसकी, आ, उसका करना, करना, विश्लेश का काम है हा कालीराम उदाहरण उदाहरण उपमा समाज मे कहते गौरव कि प्रवैया गवय जो है वो गाय जैसा होता है अब ये किसी शहरी आदमी ने सुना और उसमें फिर वो जाता है जंगल में और वहाँ पर वो गवय को देखता है तो उसमें तक संग्रह में आता है वाक्य अर्थ हम वाक्य अर्थ का स्मरण करता हुआ वह जंगल में जाता है अब उसे क्या मालूम है की वहाँ हमको गवाई मिल जाएगा तो वाक्य अर्थ का स्मरण करता हुआ जाएगा ऐसा भी नहीं है तो उसका अर्थ क्या है वर्तमान सामीप्य वर्तमानवध वाक्य ये पाणनी का अर्थ है वर्तमान के सामीप्य में वर्तमान की तरह से व्यवहार किया जाता है तो इसलिए वाक्यार्थम स्मरण के अर्थ है वाक्यार्थम स्मरिष्य निकट भविष्य में उसका स्मरण वो करेगा ये वहां पर तात्पर्य है इस तरह के जो अर्थ का विश्लेषण है वो हमें पाणनीय सूत्रों के आधार पर होता है हमारे पास मैं डॉक्टर से निवेदन करूंगा अपनी रिपोर्ट आज की ये सब इनमें भी बड़ा सामर्थ्य है ये बना लेती है इतनी जल्दी नोट कर पाती है जो सामान्य रूप से हा दे देता भाई। मेरे <laughs> <laughs> <मन्त> करना है रको बन्ना बाश